हरे कृष्ण <coughs> नमो ओ विष्णुपदय कृष्णपृष्ठा भूतले श्रीमते भक्तिवेदातस्वामिने नामने नमस्ते शारस्वतवरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशता श्रीचैतन्यमोष्ट स्थित भूतले सोय कदा मह्यं ददा स्वदाक वंदेयनताभुत श्री चैतन्य भक्त श्रीचैतन्यम्रभु नीचोपी जत्सात्स्त्र प्रवर्तक भूतम पुरो विभु निर्माश से जदमुषपुरशा भुक्ते गुणाशोडशोडशात्मक सोलंकश्रेष्ठ भगवान्वि मे छाकुभ्युभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम नाराएण नमस्कृत नरम चोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद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 नमो भगवते वास्देवाय मो भगवते वासुदेवाय मैत्री उवाच स उग्र धनवन नियत एव बभाषे आसेषण अरविंदनाभम श्लोक निकाल लीजिए स्किन अध्याय बाईस श्लोक संग्रह सौ ग्रधन मन देवा बसिच तूषणीमरविंदनाभम धोपण स्मृतशोभित न मुखे ने तो लुलभेदेवूत्याग सौग्रधनम यदिभाषे आसी चतुष्णीमरविंदनाभम धोपण स्मित शोभित मुखन चेतोलुलूत्या हरे कृष्ण सौन्व्य आशी चतुष्णीमरविंदनाभम मुखे शोभित नोलूत्या मुख्य ने दिवूत्या श्रीमच निगधनम ये वहा ण स्तोभित मुख्य ने तो लुलभदेवहूता औधभासे आसी चुष्णीमरविंदनाभगरण स्मित शोभित ओके मुखे नोल देव श्री मैत्री वाच मैत्री मुनि ने कहा हे उग्र धनुष धारण करने वाले विदुर जी इतना ही इत एव इतना ही भाषे बोले धिया मन से अरविंद नाभम, अरविंद नाभ भगवान का उपगृणन चिंतन करते हुए तूषणीम आसित चुप हो गए स्मित शोभित न सुशोभित मुख स्मित शोभित मुखेना मुस्कान शोभित मुख देहुत्या चेत देहूतिकित लुलूभे प्रलोभित कर रहे थे यहाँ श्रीमद्भागवतम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग को हम लोग प्रारम्भ किए हैं वह है श्रीमद्भागवत के भगवान कपिल देव का प्राकट्य तीसरे स्कंद के पांच अध्याय की कथा यह कहने का संकल्प है 21 से 25 तो इसमें प्रजापति करदम जी के उत्कृष्ट तपस्या और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान का प्राकट्य भक्त और भगवान में बिल्कुल ही निष्कपट वार्तालाप करदम जी के बातों को सुनकर भगवान की प्रसन्नता से युक्त होकर अधीरता का वर्णन भगवान अधीर हो जाते हैं उसके निष्कपट बात को सुनकर और समस्त वैदिक इतिहास में यह अपने आप में अद्वितीय प्रसंग है कि बिना प्रार्थना के भगवान उनका पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो प्रजापति कर्दम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी के आज्ञा से शक्ति अर्जन करने के लिए भगवान के तपस्या किए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किए दस हजार वर्ष तक तपस्या किए पूर्वक भगवान के गुणों का चिंतन किए बिल्कुल समाधि योग से तो उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आए और भगवान के आने पर भगवान के विशिष्ट गुणों का अनुवाद करते हुए करदम जी ने स्तुति की और उसी स्तुतिक क्रम में अपने विचारों को रखे कृपा करके आप हमारे अनुरूपा भारजा की व्यवस्था कीजिए पत्नी की व्यवस्था कीजिए क्योंकि मैं अपने पिता की आज्ञा पूरा करना चाहता हूं मुझे सृष्टि करने की आज्ञा प्राप्त हुई है और पिता के कृपा देश से मैंने आपका भजन किया जिसके परिणाम परिणामस्वरूप आपका दर्शन प्राप्त हुआ करदम जी के कहने का भाव है कि हे भगवान आपका भजन करते करते करते करते मेरा चित इतना पवित्र शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर हो चुका है कि अब सांसारिक भोगों की कोई लालसा नहीं है ये आपसे तो छिपी नहीं है अगर हम कपट पूर्वक यह कहें कि मैं सन्यासी हूँ तो आपसे नहीं छिपाया जा सकता है आप सब कुछ जानते हैं सबके हृदय के विचारों को जानते हैं तो मेरा आस्तर है कि मैं केवल आपका भजन करूं, लेकिन पिता की आज्ञा है कि सृष्टि में सहायता करो तो आप कृपा करके मेरे योग्य मेरे अनुरूप पत्नी की व्यवस्था कीजिए सुनने में तो बड़ा ही उटपटांग लग रहा है कि भगवान से स्त्री मांग रहे हैं 10,000 तपस्या करने के बाद पत्नी मांग रहे हैं तो आज कल के बड़े बड़े तपस्वी सन्यासी तथा कथित विख्यात महात्माओं का स्तर नहीं है कर्दम जी का कि बहुत देर के बाद विवाह की इच्छा हो जाती है ऐसी स्थिति नहीं है इनका जो शुरू का संकल्प है वह इस आधार पर है कि शक्ति अर्जन करके सृष्टि करना है लेकिन भजन करते करते चित्त इतना ऊंचा स्तर पर चला गया है कि अब सृष्टि में कोई रुचि नहीं है फिर भी करदम जी अपने विवेक से विचार किए कि यह स्तर प्राप्त क्यों हुआ इसकी प्राप्ति के पीछे क्या बेश है क्या कारण है तो है पिता की आज्ञा तो जिस पिता की आज्ञा ने मुझको आज भगवत प्राप्ति करा दिया तो मैं उस पिता के प्रति कृतज्ञ नहीं होऊंगा, उनके प्रति कृतज्ञता मेरा कर्तव्य है कृतज्ञता ज्ञापन करना जो किसी के किए हुए उपकार को याद रखता है उसको संस्कृत भाषा में कृतज्ञ कहते हैं कृत का ज्ञान रखने वाला किया है मेरे प्रति उपकार और जो किए हुए उपकार को भूल जाता है उसको कृतज्ञ कहते हैं कृतघ्नता बहुत बड़ा पाप है सबसे बड़ा पाप कृतघ्ता और आत्महत्या इत्यादि है बहुत सारे पापों की लिस्ट है लेकिन भयंकर पाप है कृतज्ञता किए हुए उपकार को भूल जाना अपने माता पिता के उपकार को भूलना अपने मित्रों के उपकार को भूलना वो कृतज्ञता बड़ा जघन्य पाप है इस विषय में एक प्रसिद्ध किस्ा है एक वृंदावन में बहुत बड़े विद्वान पंडित थे वो कहते थे मैं तो डायरेक्ट नहीं सुना हूँ रूपचरण सुनाते हैं कि एक बार एक सौपक्ष चंडाल जो कुत्ते का मांस खाता है वो मरघट पर कुत्ता का मांस पका रहा था खाने के लिए और उसको चमड़े से ढक कर रखता था ऐसे पका रहा था आग पर कुत्ता का मांस बहुत गंदा जगह पर उसका वही भोजन है जो शौ को कुत्ता को खाकर पचा ले उसको सपच कहते हैं चंडाल पका रहा था तब तक एक आदमी उधर से निकला तो उसको देख करके तुरंत ढक दिया उस कुत्ते के चमड़ा जो निकाला था उस चमड़े से ढक दिया और जब वो व्यक्ति उधर से निकल गया आगे बढ़ गया तो फिर हटा दिया तो एक दूसरा देख रहा था कहा कि उस आदमी के आने पर आप इसको ढँक के दिए तो कहा कि इसलिए ढँक दिया कि यह हमारा भोजन अशुद्ध हो जाता उसकी दृष्टि पड़ जाती तो ये खाने लायक नहीं रहता यानी तो, तो आश्चर्य में पड़ गया कि शुद्धता इसमें कौन सा है भाई एक कुत्ते का मांस है मरघट पर कोई फर्स्ट क्लास किचन में नहीं मरघट पर पका रहे हैं और इसमें क्या शुद्धता है कि उसके देखने से अशुद्ध हो जाएगा कहते हैं आप कह लीजिए आपके दृष्टि में भले अशुद्ध है लेकिन हमारा यही भोजन है लेकिन वह आदमी कृतघ् है कृतज्ञ की दृष्टि पर जाने पर यह खाने लायक नहीं रहेगा फेंकने लायक हो जाएगा ये कितना हूँ अशुद्ध है लेकिन फिर भी खाने योग्य है मेरे खाने योग्य है लेकिन जब उसकी दृष्टि मेरे भोजन पर पड़ जाती तब वो खाने लायक नहीं रहता इतना जघन्य पापी है कृतज्ञ है तो किए हुए उपकार को भूलने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और कृतज्ञ कहते हैं जो याद रखता है कि इसने हमारी सहायता की है तो करदम जी एक कृतज्ञ व्यक्ति हैं उनको याद है कि पिताजी के कृपा से मैंने भगवान को प्राप्त किया तो पिताजी की इच्छा भी पूरा करना चाहिए और स्तर है सन्यासियों का सृष्टि में संतान उत्पत्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं ऐसी सृष्टि के इच्छा से ऐसी पत्नी न आ जाए जो सारा भजन चौपट कर दे उसके संसारग से हमारा भजन छूट जाए इसलिए पहले ही भगवान से मांग कर दिए कि हमारे स्तर के अनुरूप पत्नी चाहिए फंसाने वाली नहीं हमारे योग में सहायिका सहायता करने वाली इस स्थिति को इस स्तर को केवल आप ही समझ सकते हैं प्रभु दूसरा नहीं कौन स्त्री हमारे अनुरूप है तो भगवान कहे कि कर्दम मैं पहले से ही फिक्स कर दिया हूं तुम्हारे योग्य कौन पत्नी है वह है मनु नंदिनी देहूति मनु महाराज परसों अपनी पुत्री देहूती को लेकर आएंगे आप कृपा पूर्वक स्वीकार कर लीजिएगा और उस देहूति से आप नौ अत्यंत पवित्र कन्याओं को जन्म देंगे जो बड़े बड़े प्रजापतियों की पत्नी होंगी जानते हैं देहती की पुत्रियों का नाम आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे अगर नहीं सुने हो तो अरुंधति, अनुसुईया ये देहूती की पुत्रियां हैं वशिष्ठ की पत्नी अत्री की पत्नी बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की पत्नियाँ हुई देहूती की पुत्रियाँ केवल उन नौ पुत्रियों का नाम अगर कोई याद कर ले आगे मैत्रे मुनि कहते हैं कि सुबह शाम अत्री अनुसुईया अत्री अनुसुईया उच्चारण करे तो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा समस्त पाप केवल उन लड़कियों का नाम याद करने पर स्मरण करने पर समाप्त हो जाएगा सती अनुसुईया पतिव्रता शिरोमणि अरुण वशिष्ठ की पत्नी ये सब नाम अभी आएगा आगे वो सब देहूती की पुत्रियाँ हैं भगवान कहे कि इन पवित्र नौ पुत्रियों के साथ दसवां संतान के रूप में मैं भी आपके यहाँ आना चाहता हूँ ये मुझे लोभ हो रहा है आप जैसे सदगृहस्थ के यहाँ माता देहूती जैसी माँ को प्राप्त करने का लोभ मुझे भी हो रहा है इसके लिए करदम जी कोई प्रार्थना नहीं किए कि आप भी मेरा पुत्र बनिए लेकिन भगवान पुत्र बनने के लिए मचल गए वह दिन उपस्थित हुआ भगवान उनको आश्वासन देकर चले गए फिर मनु महाराज अपनी पुत्री देहूती को लेकर आए उनके आश्रम बिंदु सरोवर का वर्णन बड़ा सुंदर ढंग से किया गया है जिसका वर्णन कल विस्तार से हुआ और तपस्या से युक्त एक मटमैले रत्न की तरह चमकते हुए करदम को देखकर मनु महाराज अपने रथ से उतरे और उनका चरण पकड़ कर प्रणाम किए करदम जी उनको आशीर्वाद दिए यथोचित सत्कार के बाद करदम जी ने उनके आने के कारण के विषय में जिज्ञासा किए और बड़ी विनम्रता पूर्वक हे जगतपते हे मनु महाराज मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ मेरे लिए आप क्या आदेश है यद्यपि जानते थे कि भगवान के कथनानुसार मनु महाराज अपनी बेटी को लेकर आए हैं फिर भी शिष्टाचार के अनुरूप उन्होंने जिज्ञासा किया तो मनु महाराज अपने मधुर वाणी से करदम जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए अपने इच्छा को व्यक्त किए कि हमारी बेटी देहूती अपने रूप गुणशील के अनुसार पति का अन्वेषण कर रही है और जब से देवर्षि नारद के मुख से आपके विषय में सुनी है तब से इसका चित आप में आसक्त हो चुका है ये मन ही मन आपको पति बना चुकी है इसलिए हे मुनिवर कृपा करके हमारी बेटी देहोती को पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए मैंने ऐसा सुना है कि आप नैष्टिक ब्रह्मचारी नहीं हैं आपका ब्रह्मचर्य विवाह से पहले तक है आप अपने पिता की आज्ञा के अनुसार विवाह करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि यह देहूती जो मेरी बेटी है और महाराज उतान और प्रिय व्रत की प्रिया बहन है और साथ ही आपके गृह कार्य में सब तरह से दक्षा है कुशल है आपके घर के काम धंधा को ठीक ढंग से संपादित करेगी आपके इच्छा के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करेगी सब तरह से मैं आपके अनुरूप इसको समझता हूँ आप कृपा करके स्वीकार कीजिए तो करदम जी बड़ी प्रसन्नता से उनके मांग को पूरा करने के लिए तैयार हुए और कहे कि अवश्य आप जैसे महान चक्रवर्ती सम्राट की बेटी को मैं क्यों नहीं स्वीकार करूंगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देवती का चित केवल मुझ में लगा है मेरे अतिरिक्त किसी भी पुरुष के प्रति इसका झुकाव नहीं है ऐसा नहीं कि अनेक बॉय के साथ घूम कर आई है ऐसा नहीं है एकदम में इसका चित लगा है इसलिए मैं इस पवित्र स्त्री को अवश्य स्वीकार करूंगा। दूसरी बड़ी बात है कि इसके विषय में इसके सौंदर्य के विषय में विश्व विख्यात घटना है कि एक बार विश्वावसु गंधर्व अपने विमान से जा रहा था और ये छत पर गेंद उछाल कर खेल रही थी और अचानक विश्वावसु की दृष्टि इस पर पड़ी और इसके रूप से इतना प्रभावित हुआ कि विमान से नीचे गिर पड़ा तो यह विश्व सुंदरी मुझको पति के रूप में चाहती है तो मैं क्यों नहीं स्वीकार करूँगा अवश्य स्वीकार करूँगा तीसरी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि देहूती जैसी महान स्त्री का दर्शन साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता जो भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी की आराधना करके लक्ष्मी को संतुष्ट नहीं किया है उस अभागे को देहूती का दर्शन भी नहीं हो सकता तो ऐसे महान देवती जो मुझे पति के रूप में चाहती है अवश्य मैं इसको स्वीकार करूँगा बहुत प्रशंसा करते हुए स्वीकार किए लेकिन साथ ही उन्होंने एक शर्त रख दिया कि लेकिन एक शर्त के साथ ही से विवाह करूँगा ज्यों ही मेरा तेज यह गर्भ के रूप में धारण करेगी प्रथम बार उसी समय मैं इनको छोड़कर भगवान का भजन करूँगा क्योंकि भगवान की भक्ति ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है पिता की आज्ञा से बढ़कर है भगवान की भक्ति कहते हैं भगवान अनंत परम महियम प्रमाणम भगवान की आज्ञा ही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है क्या है भगवान की आज्ञा परित्यज़ माम एकम शरणम व्रजा सबके लिए आज्ञा है बहुत से कर्तव्य हैं गृहस्थी का कर्तव्य ब्रह्मचारी का सन्यासी का वानप्रस्थी का सबका अलग अलग कर्तव्य है शिक्षकों का राजनेताओं का सारा जिम्मेवारी छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ छोड़ने से कुछ अगर पाप लगेगा तो उसका टेंशन न मत लो अहम तो सर पापे भे मोक्ष ईश्यामी मा मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, सोच मत करो और पिता की आज्ञा क्या है पिता की आज्ञा है कि सृष्टि करो इसी संसार इस में फंसे रहो तो जहाँ संसार के साधारण आज्ञा वर्णाश्रम आदि जो नैमित्तिक धर्म और नित्य धर्म में टकराहट होता है एक साथ कंपटीशन होता है तो व्यक्ति को आंख बंद करके नित्य धर्म स्वीकार करना चाहिए जो परिवर्तनशील नहीं है बदलने वाला नहीं है जब शुक्राचार्य जी आज्ञा दे रहे हैं बलि महाराज को कि मत दो इनको कह दो कि हम अपने शक्ति सामर्थ्य व देंगे आपके डेग से तीन डेग नहीं देंगे तो यह प्राकृतिक संपदा बचाने के लिए शुक्राचार्य की एक नीति थी वो चाहते थे लेकिन बलि महाराज कहे कि नहीं गुरुदेव मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं आपका शिष्य हूँ ये ठीक है लेकिन पहले प्रहलादी ही हूँ मैं प्रहलाद महाराज का शिष्य हूँ जिन्होंने भगवान के लिए सारे संकट को हंसते हुए सह लिया तो मैं धन सम्पत्ति चले जाने पर गरीबी दुख संकट जो आने वाला है उसको सह लूँगा लेकिन भगवान को नकारूँगा नहीं उसी प्रकार कहते हैं कि मैं तो परम प्रमाण भगवान को मानता हूँ मैं संतान उत्पत्ति के बाद इसको छोड़ दूँगा अगर यह शर्त विवाह से पहले इसको स्वीकार है तब तो ठीक है तो देखिए इतना कहकर कर्दमिछुप हो गए और चुप होकर मंद मंद मुस्कुराने लगे बैठ गए अब सुनना चाहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं तो सउउग्र धनवन निय देवा भभा से आशी चतुषम अरविंद नामम धियोपगृहणन स्मित शोभितें न मुखे न चेतो देवहुत्या इतना कहकर मन से अरविंद नाम भगवान का चिंतन करते हुए कर्दमुनि चुप हो गए और चुपचाप होने में भी स्मित मुस्कान जो था उनका बिना दांत दिखाए जो मुस्कान है उसको स्मित मुस्कान कहते हैं तो स्मित मुस्कान से उनका मुखारविंद्र सुशोभित सु, सु, सु था स्मित शोभितेना मुखेना उस मुख से देहुत्या चेता लुलुभे देहुति के चित्त को खींच रहे थे उस स्मित मुस्कान से जिनके हृदय में भगवान अवस्थित हैं यहाँ स्पष्ट वर्णन है कि भगवान का स्मरण करते हुए मुस्कुरा रहे थे देखते हैं अब क्या होता है भीतर हृदय में भगवान विराजमान हैं करदम जी के चित्त में और जब हृदय में भगवान अवस्थित हैं तो उस उस व्यक्ति के मुस्कान से सारा जगत प्रभावित हो जाता है एकदम विशुद्ध मुस्कान है संसारिक टेंशन से रहित बनावटी मुस्कान संसार के लोग मुस्कुराते हैं कभी कभी तो इस स्टूडियो में फोटो खिंचाते समय वो लोग आते हैं थोड़ा है। मुस्कुराइए है। बनावटी मुस्कुराना पड़ता है भीतर खुशी है ही नहीं तो उसमें क्या मुस्कुराएगा बेचारा कभी कभी मुस्कुराने में भी चेहरा बिगड़ जाता है <laughs> तो बनावटी मुस्कान हृदय का मुस्कान नहीं है चित्त का आत्मा का मुस्कान नहीं है और जिसके चित्त में भगवान है आनंद स्वरूप सचिदानंद स्वरूप वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है कोई टेंशन नहीं कोई चिंता नहीं कोई शोक नहीं भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत आनंदित रहते हैं सोनुगत्वा व्यवसित महिष्या दुहितुस्फुटम तस्मय गुणगणाढ़ ददऊ तुल्या प्रहर्षित इसके बाद मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा और अपनी पुत्री देहूती से बात करते हैं सलाह लेते हैं अब क्या निर्णय है सुन लिए साधु की बात ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा संतान प्राप्ति के बाद विरक्त होकर भजन करेगा सुन लिए ना अब क्या करना है देहूती से पूछ रहे हैं मनु महाराज मनु महाराज देहूती के तरफ देखने लगे और शत्रुपा भी थी देहूती की माँ मनु महाराज की पत्नी शत्रुपा और देहूती से अनुशह महिष्या दुहितुह अपनी रानी और अपनी बेटी व्यवस्थितम स्फुटम ज्ञावा अस्पष्ट उनकी इच्छा जानना जाने मनु महाराज जानना चाहे कि अब बतलाओ क्या करना है ओके कहना है कि बस यहीं बंद करना है ठीक है स्वीकार करना है तो देवती कही कि हाँ मैं तो इनको ही पति के रूप में चाहती हूँ इनके इस विचार से मैं प्रसन्न हूँ ठीक है तब मनु महाराज प्रसन्न हो गए जिसको रहना है वही चाहती है तो अब क्या टेंशन है प्रहर्षित खुश हो गए और गुणा गुण गड़ा ड्याय तुल्याम तुल्यम स्वकन्या दऊ अनेक गुणों से जो कर्दम जिस शोभित थे उनके ही समान गुणवत्ती अपनी पुत्री को कन्यादान के रूप में दे दिए हैं। तुल्या्या स्वकन्या तुल्या्यम एकदम करदम जी के बराबर करदम जी के समान तेजस्वी तेजस्वीनी पुत्री को करदम मुनि को प्रदान किए दिए तो मनु महाराज कन्यादान के और शत्रुपा जी क्या कर रहे हैं शत्रुपा महाराजी पारिवार महाधनन दंपत्यो पर दात्र भूषावास परिक्चदान रथ पर लेकर आई थी बहुत कीमती रत्नों का सोने हीरे जवाहरात की गहना माँ के मन में होता है कि बेटी को सब कुछ दे दिया जाए कुछ भी न बचा रहे घर पर अगर उसके अनुसार चला जाए तो बेटी से बहुत स्नेह करती हैं माँ महारागी शत्रुपा महाधनान पारिवरण बहुत मूल्यवान गहने जो रथ पर लेकर आई थी दहेज के रूप में देने के लिए भूतावासा परिक्चदान खूब कीमती वाराणसी साड़ी लेकर आई थी भूषण वस्त्र और गृहोपकरण घर में काम आने वाले किचन के सामान भी जो घर गृहस्थी में काम आता है दंपत्योप्रितया पर दात अपनी बेटी दामाद को प्रसन्नता के, के साथ दान की शत्रुपा जी रथ पर लेकर आई थी उस वन में एक झोपड़ी में वो सब क्या होगा अब कुछ भी हो दहेज जो देना है बेटी को देना ही चाहिए तो यहाँ महारानी शत्रुपा अपनी बेटी और दामाद के लिए जो लेकर रथ पर आए थे कीमती वस्त्र गहना और आभूषण और भी बहुत से बर्तन आदि वो सबको बेटी दमाद के लिए दिए इसके बाद दान करने के बाद प्रताम दुहितरम सम्राट सदृक्षाए गव्यथ उपगुह्य च बाहुभ्यां असक असन कुन विरहम मुंचन बाष्पकलामुहु नेत्रो वत्स्य दुहितु शिखा इसके बाद अब जाते समय मनु महाराज अपनी बेटी को पकड़ करके आलिंगन करके अति स्नेह के कारण उनका गला अवरुद्ध हो गया आंखों में अजस्र आंसू बहने लगा विश्व सम्राट मनु महाराज जो अपनी पतपुत्री को एक जोग वर को समर्पित किया है किए हैं देहूती को बाहों में आलिंगन कर लिए एकदम आलिंगित कर लिए पकड़ लिए और उसके विरह को अब सहने में असमर्थ हो गए असमर्थ होकर एकदम रोने लगे क्या आप बोल रहे हैं उनको कुछ पता नहीं चल रहा है हे बदशे हे अम्बे कभी बेटी कहते हैं कभी माँ कहते हैं अस अशक्नुन अम्ब बदशे इति मुहु बार बार बेटी माँ इस प्रकार कहते हुए माँ बेटी को कहे या नहीं कभी दुख की अवस्था में माता पिता का स्मरण आने लगता है आय माँ आय बाप लोग रोते हैं हाय माँ हा बाप <laughs> तो इस तरह से माँ माँ देहती के लिए नहीं कह रहे हैं लेकिन दुख में माँ और बाप का स्मरण आता है आह निकलता है बहुत बड़ा त्याग होने जा रहा है अपनी अत्यंत दुलारी बेटी को दे रहे हैं वन में छोड़ने जा रहे हैं किसी राजभवन में नहीं वन में तो इस प्रकार उनके आंखों से आंसू निकल रहा है इति मुहु बार बार आंसू निकल रहा है बार बार अम्ब वत्श से हे बेटी इस प्रकार कह रहे हैं बाष्प कलाम मुनचन दई नेत्र से जो जल गिर रहा था आंसू गिर रहा था दुहितु शिखा आ बेटी मनु महाराज से छोटी थी ऐसे पकड़ ली और गोद में लिए हुए आलिंगन किए हुए थे और उनके आंख से इतना आंसू निकला कि उन उसके चोटी पर शिखा पर गिरने लगा आंसू और पूरा सिर को भिंगोता हुआ अभिषेक हो गया एकदम जल से आंख से नित, गिरने वाले आंसू से अपनी बेटी देहूती को अभिषेक करा दिए अभिषेक करते हुए देखे हैं डी का ऊपर से जल दूध दही मधु गिराकर पूरा स्नान किया जाता है गिराया जाता है सिर पर और पूरा पैर तक आता है वैसे देहती का अभिषेक करा दिए मनु महाराज अपने आंसू से एकदम रोने लगे बहुत बड़े वैष्णव बहुत बड़े आचार्य द्वादश महाभागवतों में ए, एक हैं मनु महाराज वो भी विकल हो गए अपनी पुत्री के लिए रामचरितमानस में वर्णन है कि जब विदेह राज जनक अपनी लाडली सीता जी को जब विदा कर रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि विदेह जो देह की शुधि नहीं रखते उनका सारा ज्ञान शोक के उस प्रवाह में बह गया कि हम विदेह हैं बह गए कहते केवल विदेह राज जनक नहीं जनकपुर के एक एक पशु पक्षी भी अद्भुत शोक में डूब गए भय बिकल खग मृग यही भांति खग मृग गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि भय बिकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती जब वहाँ के पशु पक्षी मृग हरिण कवे तोते ये भी विकल होकर रोने लगे तो मनुष्य समाज की बात किस गूण से वर्णन किया जाए कहते बंधु समेत जनक तब आए जब अपने बंधुओं के साथ जनक जी आते हैं पालकी पर जानकी को बैठाने के लिए तो बंधु समेत जनक तब आए प्रेम उमंगलोचन जल छाये प्रेम में मतवाले होकर जनक जी के आँखों से अजस्र आंसू गिरने लगा लीन राय उरलाई जानकी अपने गोद में अपने आलिंगन में जानकी खोलिए मिटी मर्जाद कहते हैं मिटी मरजाद ज्ञान की कहते हैं लीन राय उरलाई जानकी मिटी मरजाद ज्ञान की मिटी महामरजाद ज्ञान की महामर्जात भूल था लीन राय उरलाई जानकी मिट्टी महामर्जाद ज्ञान की, महामर्जाद की, महामर्जाद ज्ञान की।, की ज्ञानियों में जब भगवत गीता का उपदेश कर रहे हैं भगवान तो अर्जुन के मन में या किसी भी श्रोता के मन में जिज्ञासा हो सकता है कि यह ज्ञान किसके लिए किया जा रहा है कर्मयोग का प्रवचन किसी गृहस्थ के लिए किसी किसान के लिए किसी व्यापारी के लिए किसके लिए कर रहे हैं ये तो परमहंसों के लिए विरक्त चिड़ामी सन्यासियों के लिए ज्ञान है गीता का तो कहते नहीं नहीं ये तो बहुत से गृहस्थ भी इसका पालन करते हैं जिसमें नाम रखते हैं जनकादया जनक आदि लोग भी इसका पालन करते हैं गृहस्थ लोग भी जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा भी इसका पालन करते हैं लाख व्यस्तता के बाद भी भगवान के ज्ञान को धारण करते हैं तो महाज्ञान जनक जी के पास है महा महामर्याजाद ज्ञान की ज्ञान की मर्यादा है कि विषय भोग में न लगा जाए अहम ममेटी से ऊपर उठ एकदम तूरीय अवस्था में रहा जाए ये मेरी बेटी है मेरा बेटा है मेरा धन है मेरा परिवार संसार का सबसे बड़ा बंधन दो शब्द में है अहम मम इति संसार मैं और मेरा इस संसार में रोज न्यूज सुनते हैं रेडियो से टीवी से अखबार से यहाँ इतने लोग मर गए यहाँ आतंकवादी हमला हुआ यहाँ नक्सलवादी हमला हुआ यहाँ बस दुर्घटना हो गई ट्रेन दुर्घटना हो गई क्या मतलब है बल्कि कुछ अच्छा ही लगता है इंटरेस्टेड सूचना मिलती है लेकिन उन घटनाओं में यदि अपना बेटा है अपना भाई है अपना पति है अपनी पत्नी है तब तो बुरा लगेगा अरे बाप रे ऐसा नहीं होना चाहिए था बाकी तो रोज रोज इंटरेस्टेड सूचना सुनने को मिलती है कोई दिक्कत नहीं है ये बस पलट गई उसमें विष मर गए क्या मतलब है मर जाए एक संसार का स्वरूप ही है मरना जीना तो लगा ही है उस समय ज्ञान रहता है एकदम दूसरे लोग मरते हैं तो ज्ञान में व्यक्ति रहता है जब अपने लोग मर जाते हैं तो महामर्जाद ज्ञान की समाप्त हो जाती है तब तो वो रोने लगता है अरे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए मेरा बेटा नहीं मरना चाहिए सारा दुनिया अनित्य है और आपका बेटा अमर है लेकिन ज्ञान समाप्त हो जाती है तो महामर्जाद ज्ञान की चली गई जानकी जनक जी के और समूह समुझावत सब सचिव सयाने किन विचार न अवसर जाने जनक जी को लोग समझा रहे हैं सचिव लोग मंत्री लोग कि महाराज आप ऐसे मत अधीर होइए आपकी बेटी भगवान के हाथों में जा रही हैं सुखी रहेगी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा ये जनक जी को भी पता था भगवान श्री राम पति हैं राम जैसा दमाद को प्राप्त करके जनक जी रो रहे हैं क्या सुविधा होने वाली है बल्कि जनकपुर से ज़्यादा सुख की अवस्था प्राप्त होगा जो भगवान के अर्धांगनी के रूप में रहेगी तो उस महासुख का वर्णन किसी सुख से किया जा सकता है उसका तुलना बिल्कुल नहीं सभी समझा रहे हैं सब सचिव सयाने बुद्धिमान मंत्री लोग समझा रहे हैं कि आप क्यों रो रहे हैं लेकिन किन विचार उन अवसर जाने वो ऐसा अवसर आ गया बेटी के विदाई का जो शोक उमड़ा जनक जी को तो समझाने से भी नहीं समझ रहे हैं और ठीक वही दशा जनक की हुई जो मनु महाराज की एकदम आलिंगित करके जानकी को रोने लगे और जानकी का अभिषेक कर दिए अपने आंसुओं से तो होता है इस प्रकार आमंत्रण तम मुनिवरम अनुातः शहानुगह प्रतस्थे रथमारूह्य स्वभा स्वपुर नृप उभयो ऋषिकुल्याया सरस्वत्या शुरोधसो ऋषीणाम मुपशाता पशान्नाश्रम संपद फिर महाराज जी से विदा लेकर अपने अनुचरों के साथ जो साथ में आए थे मंत्री आदि उनके साथ अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किए और उनके राजधानी का वर्णन अब करते हैं मैत्रि मुनि मनु महाराज जब राजधानी में पहुँचे तो तमायान तम अभिप्रेत्य ब्रह्मावर्ता प्रजापतिम गीत संस्कृति वादितयी प्रत्युदी प्रहर्षिता जब महाराज ब्रह्मावर्त से बाहर निकले वहाँ निकले अपने स्वामी को आते हुए जब देखे प्रजा लोग मनु महाराज आ रहे हैं तो अति हर्षित होकर गीत संस्कृति बाजे बजाकर उनका स्वागत किए निकल गए पहले महाराज का आगमन की संवाद पाते ही कुछ लोग अगवानी के लिए निकल गए पहले की ऐसी प्रथा थी कि जब राजा किसी यात्रा में कहीं बाहर गए हैं और वहाँ से जब राजधानी के ओर आते थे तो सूचना पाकर नागरिक लोग राजधानी के लोग उनका स्वागत करते थे ऐसा वर्णन शास्त्रों में है जैसे भगवान महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर से जब द्वारिका आए तो द्वारिका के प्रजा नगर से पहले निकलकर स्वागत की और भगवान उनके स्वागत को स्वीकार करते हुए द्वारिका में प्रवेश किए ऐसी अनेक जगह इतिहासों में वर्णन है तो उन दरवाजों पर नगर के बाहर महाराज का स्वागत हुआ मनु महाराज का बरिष्मती नामपुरी सर्व सम्पद समन्विता न्यपतन यत्रोमाणी जज्ञांगम विधुन्वत कोशाकाशास्त एवासन शश्वरित वर्चस ऋषयो वै पर भाव्य यज्ञांगन जज्ञ मी जिरे तो ब्रह्मावर्त जहाँ मनु महाराज की राजधानी थी बरिसमतीपुरी तो वहाँ वो संपत्ति से युक्त थी बरिस्मती उनके राजधानी का नाम है बरहिस्मती और इंद्र के राजधानी का नाम है अमरावती और बरहिस्मती क्यों है बरही कहते हैं बराह देव के शरीर से गिरे हुए रोमे को रोम को बड़ाहदेव जब प्रकट हुए तो पृथ्वी का उद्धार करके बराह देव अपने आनंद में जब अपने शरीर को फुलाए और नाचने लगे कपाने लगे तो उनके काँपने से शरीर हिला तो उनके रोम रोमकूप गिरे ए रोआ टूट गिरा वही रोम रोमकूप को बड़ाह कहते बरही कहते हैं और उस बरही को हमारे यहाँ कूस कहते हैं कूश जो बड़ा पवित्र घास माना जाता है जग में उसका उपयोग है उसका पैतृ क्या कहते हैं पैंती बनता है जग में अपने अनामिका उंगुली में लगाते हैं हवन करते समय जग करते समय कुश की पैती तो हुआ है हरित कुश जो बराह देव का रोम है तो वहाँ देव ने अपने शरीर का रोम झाड़ा था जत्र अंगम विधुन यज्ञ से रोमारिण या यज्ञ पुरुष भगवान बराह देव के शरीर के रोए गिरे थे बाल और वह शश्वत हरित वर्ष वह सर्वदा हरा रहता है कुश एक ऐसा घास है कि एकदम सूखा भी हो उखड़ा हो सूखा हो और उसको धरती के अंदर डाल दीजिए और पानी ऊनी डालने लगी तो फिर हरा हो जाएगा एक दो दिन की नहीं कभी कभी उस कुश को पक्षी अपने घोंसले में रख देते हैं साल दो साल और कदाचित तो वह नीचे गिर गया धरती का संपर्क और पानी का संपर्क हुआ तो फिर हरा हो जाएगा कुश और दूब ऐसा घास है जो कभी भी हरा हो सकता है तो इस सस्वद हरित वर्ष सह कुकाशा तेव आसन वहाँ गण रहते थे यज्ञ करते थे कुश काश से वह बरहिस्मती पूरी भरा हुआ था यही ऋष्य यज्ञनाथ पराभाव्य जग्यम इजिरे राजसों को पराजित करने के लिए यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना वहाँ ऋषि लोग करते थे तो वह है भगवत पीठ जहाँ भगवान निवास करते हैं भगवत स्थान स्वयंभु मनु की राजधानी बरहिस्मतीपुरी केवल धन संपत्तियों से पूर्ण होने के कारण ही महान नहीं था बल्कि भगवान बराह देव के रोम गिरे थे इसलिए वह स्थान परम पवित्र था धन सम्पत्ति से युक्त तो था ही भगवान बराहदेव के रोम कुप से वो पवित्र था और इसी गण वहाँ भजन करते थे तो कुशकाशमय अंबर ही अस्थिर भगवान मनु अज्ञपुरुषम लब्धा, लब्धा स्थानम जतो भुवम तो भगवान मनु कुश से निर्मित आसन चटाई फैलाकर भगवान बराह कि की आराधना किए थे उस पर बैठ करके जग पुरुष का जजन किए थे इसलिए वह पूरी बरिस्मत पूरी हो गई बरिस्मती पूरी प्रसिद्ध हो गई उतनी बड़ी सम्पदा से युक्त वो राजधानी थी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी स्वयंभू मनु राजा हैं उनकी राजधानी सारी सम्पदा से भरी हुई है कोई भी प्रसाधन की कमी नहीं है जो चाहिए वहाँ भरा हुआ है लेकिन ये सारे संपत्ति को भगवान में लगाते थे शिला प्रभुपात कहते हैं कि मनु महाराज हमारे मनुष्य समाज के जनक हैं पिता हैं उनके संतान होने के कारण हमको मनुष्य कहते हैं या मानव कहते हैं मानव या मनुष्य अपत्यवाचक शब्द है मनु महाराज के संतान होने के कारण हमको मनुष्य या मानव कहा गया है मनु महाराज से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि जो कुछ धन संपत्ति है वो भगवान के लिए है भगवान को दान करना चाहिए अतः सबका उपयोग भगवान की सेवा में होनी चाहिए रसातल में गई हुई पृथ्वी को लाकर भगवान मनु महाराज को दिए तो मनु महाराज सर्वदा याद रखते थे कि भगवान के संपदा है इसलिए भगवान की सेवा में लगाए इस जगत में प्रत्येक वस्तु भगवान की है और भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो कृतज्ञता का वर्णन मैं किया वैसा कृतज्ञ होना चाहिए कृतज्ञ नहीं होना चाहिए जब हम जान जाएंगे कि सब कुछ भगवान का है तो हम अवश्य सब कुछ भगवान की सेवा में लगाएंगे ऐसा करने से हमें शश्वत शांति प्राप्त होती है अगर पका हुआ केला आपके हाथ में आए तो बस सीधे छिलका निकाल खा जाए बिना विचार किए बुद्धिमानी नहीं है विचार करना चाहिए कि इतना फर्स्ट क्लास का पैकिंग हलवा किसने बनाया है फर्स्ट क्लास बना हुआ तैयार हलवा और वो भी पैकिंग पैक के साथ है। बस केवल छिलका हटाना है और खाना है कुछ पकाना है ना कुछ करना है एकदम टेस्टफुल हलवा किसने बनाया विचार करना चाहिए न बिना विचार किए अगर हम खाते हैं तो हम दंड के भागी होंगे इसके भोक्ता भगवान हैं भगवान को अर्पित करना चाहिए क्योंकि भगवान फल को चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो फल तो बिना भगवान को अर्पित करे कि ये खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम को अर्पित करो अगर हम स्वयं अपने को भोक्ता मानकर खाना चालू करेंगे तो प्रकृति पकड़ लेती है कृष्ण भूलि से जीव भोग वंछा करे अगर वो भोग की वंछा करता है तो निकट अस्थ माया तारे झापटिया धरे तुरंत पकड़ लेती है और सताने लगती है भक्ति रत्ना कर एक ग्रंथ है बंगला में उसमें है चैतन्य चैतन में यही दूसरे ढंग का है कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख अतए वो माया तारे संसार दुख और भक्ति रत्ना करवें कृष्ण भूलि से जीव भोग भोगवंछा करे निकट अस्थे माया तारे झापटिया धरे तुरंत पकड़ लेती है ज्यों ही भोगवंछा करता है तें पकड़ लेती है तो इसका बहुत सुंदर उदाहरण है बनारसी में काशी में हम लोग देखे हैं देखते तो बहुत चीज है लेकिन महात्मा लोग किसी किसी वस्तु पर किसी दृश्य पर विशेष ध्यान दे देते हैं महाराज श्री कहते हैं कि जैसे काशी में सब्जी मंडी में बहुत से साढ़ घूमते हैं बनारस में साढ़ गलियों में बहुत मिलते हैं जहाँ बैठे हुए घूमते हुए तो वो घूमते हुए जब सब्जी मंडी में जाते हैं और हरा हरा साग सब्जी देखते हैं किसी भी ठेला पर किसी भी दुकान में मुंह लगाते हैं वो सब समझते हैं कि मेरे भोग के लिए है और सारे दुकानदार छोटा सा लठिया लेकर बैठे रहते हैं ज्यों ही शान मुँह लगाता है त्यों दो चार डंडा उसको ज्ञान नहीं है कि हमारे लिए नहीं रखा गया है इसके भोगता हम नहीं हैं और ज्यों ही इस बात को भूलता है और भोगने की इच्छा करता है त्यों डंडा पाता है उसी प्रकार संसार के भोग सामग्री संपत्ति को ज्यों ही मालिक बनने की इच्छा होती है त्यों प्रकृति डंडा लगा देती है पकड़ लेती है दंड भोगना ही पड़ता है तो भोग वंशा करने से माया का संकट आता है अगर भागवत का कोई प्रसंग सुना है समुद्र मंथन का तो समुद्र मंथन के क्रम में लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई और जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई तो सारे देवता सारे दैत्य, सारे मनुष्य समाज सभी लोग चाहते थे कि लक्ष्मी मुझको मिल जाए मुझको मिल जाए मुझको मिल जाए सभी चाहते थे तो अंत में अब तो एक लक्ष्मी है सबको कैसे मिलेगी कि स्वयंवर हुआ लक्ष्मी के लिए स्वयंवर हुआ लक्ष्मी वरमाला लेकर चलने लगी और सब लोग चाहते हैं कि हमारे तरफ देखें लेकिन लक्ष्मी अपने दिमाग में दोष बुद्धि का चश्मा पहन ली और देखने लगी यह तो बहुत ज्यादा उम्र वाला है चिरायु है इसके उम्र की कमी नहीं है लेकिन यह कामी है इसके अंदर कामुकता है लंपट है कोई भी स्त्री लंपट पुरुष को नहीं चाहती और कोई भी पुरुष उल्टा स्त्री को नहीं चाहते तो ये लंपट है एक अपनी पुत्री पर इसको कामुकता हो गया ब्रह्मा को भी निगलेट कर दी अच्छा अरे तो ठीक है ये कामुक्ता इसके अंदर नहीं है शिव जी पर विचार कर रही हैं लेकिन ये भयंकर क्रोधी है कामदेव को जला दिया तो ऐसा क्रोधी पति किस काम का न क्रोधी अच्छा है न कामी अच्छा है अच्छा है, चलो इंद्र देवराज है स्वर्ग के राजा है अरे नहीं ये बहुत लोभी है अपनी राजगदी बचाने की चिंता में हमेशा व्यस्त रहता है तो इंद्र को भी रिजेक्ट कर दी शिव को भी ब्रह्मा को भी बड़े बड़े भृगु वशिष्ट अंगिरा बड़े बड़े तपस्वियों को भी रिजेक्ट कर दी ये लोग ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं इनमें एक कमी है इसमें एक कमी है सारा कमी सब में भरा ही है सबको दुर्वासा आदि जितने लोग वहाँ थे सबको रिजेक्ट बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े मुनि बड़े बड़े देवता असुर हिणाक्षण कश्म और बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े लोगों को बलि आदि सबको रिजेक्ट कर दी तो अब भगवान के तरफ देख रही है यह पुरुष सब तरह से मेरे योग्य है इसमें न काम है न क्रोध है न लोभ है, है न मरने वाला है कुछ लोग सब गुणों से जुक्त है लेकिन पता नहीं कब मर जाएंगे विधवा हो जाना पड़ेगा तो एक कभी मरने वाला नहीं है सब तरह से ठीक है लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान पर भी एक दोष निकाल दी क्योंकि दोष की चश्मा पहन ली थी यह सारे गुणों से युक्त है मेरे योग्य है या मेरा पति मेरे पति लायक है लेकिन यह मेरे तरफ देख ही नहीं रहा ये <laughs> तो न्यूट्रल है ये भी एक दोष है ना अगर किसी संन्यासी को पति बनाया जाए और पत्नी से कोई संपर्क ही न रखे तो किस काम का तो मेरे तरफ देख ही नहीं और लोग तो बार बार देख रहे हैं लेकिन ये तो देख ही नहीं रहा उदासीन है तो फिर सोचती है फिर भी चलो उदासीनता उतना बुरा चीज़ नहीं है काम क्रोध लोभ जैसा नहीं है मृत्यु जैसा भयंकर नहीं है चलो इसी के गले में बरमाला डालते तो सबको त्याग कर लक्ष्मी विष्णु को पत्नी बनाई और आज के जो श्रीमान लोग हैं जो श्रीपति बनना चाहते हैं लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस फैक्ट्रियाँ खोलकर बैठे हैं सोचते हैं कि लक्ष्मी हमारी पत्नी हो जाएंगी तो ऐसा संभव है हमारे अधीन हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है जानते हैं जो लक्ष्मी को पति बनाने का ज़्यादा चक्कर चलाता है उस पर लक्ष्मी सवारी करती है पति नहीं बनाती उसको उल्लू बना देती है लक्ष्मी का सवारी क्या है उल्लू और उल्लू को दिन में दिखता नहीं है रात को दिखता है तो ऐसे जो बहुत धन के चक्कर में पड़ते हैं उनको उचित अनुचित का बोध ही नहीं होता इस धन को खर्च कहाँ करना है मंदिर में देना है कि वैश्यालय में यह समझ में नहीं आता इस धन को कहाँ खर्च करना है शराब में खर्च करना है कि गरीबों की सेवा में करना है कि भगवत सेवा में करना है कहाँ करना है ये नहीं विचार कर पाते क्योंकि उल्लू हो जाते हैं उनको दिखता है ही नहीं तो इस प्रकार धन का सही सदुपयोग है भगवान की सेवा में मनु महाराज सारी संपत्ति भगवान की सेवा में लगा दिए बर्िस्मती नाम विभुर्याम निविश्य समावसत तस्याम प्रविष्ट भवनम तापत्य विनाशनम बहिस्मती पुरी इतनी सुंदर इतनी सुंदर पूरी है कि वहाँ सभी प्रकार का तापत्र है, जो संसार का ताप है दैहिक दैविक भौतिक ताप वह उस राजधानी में नहीं है किसी को कोई ताप नहीं है उस राजभवन में प्रवेश किए और स्वभाजा सब प्रजा कामान बुझे न्या विरोधतः संगीय मान सत्कृतिम सस्त्री भी स्वर्गाय कई प्रतुष अनुबद्धे न हृदय सिणवन हरे कथा इतने महान सम्राट सभी प्रकार की सुख सम्प्रदाय एयर कंडीशन राजधानी है कोई गर्मी नहीं कोई जाड़ा नहीं कुछ नहीं कोई बीमारी नहीं कोई टेंशन नहीं पूरा तापत्र विनाशक राजभवन था केवल राजभवन नहीं वो पूरी ही राज बरिस्मती पूरी में उस राजधानी में ही कोई बीमार नहीं होता कोई टेंशन नहीं फिर भी अपनी पत्नी के साथ ऊषा काल में जग कर बजे और भगवान के निर्मल जस को गाने के लिए मनु महाराज तैयार हो जाते सुबह उठते और स्त्री और पुत्र के साथ है। अकेले नहीं उनकी पत्नी भी जगती शत्रुपा जी भी और उतान पाद प्रिय व्रत आदि पुत्र और भी लोग जगते और हरे कथा श्रीणवन भगवान श्री के मंदिर में आकर मंगला आरती करते भगवान के नाम जप करते और भगवान की कथा सुनते अन्य विरोधता का मन बूझे और धर्मादि से अविरोधक विषयों का सेवन करते थे जो धर्म के अविरोधी है उसका सेवन करते विरोधी चीजों को छोड़ देते यहाँ भी आदर्श चरित्र राजर्षि मनु का है पहले के सभी राजर्षिगण भगवान के भक्त होते थे कृष्ण के भक्त होते थे आज भी बहुत बड़े बड़े राजभवन हम देखते हैं उन पुराने खड़हर राजभवनों में भी मंदिर ज़रूर है कृष्ण का मंदिर बड़े बड़े राजभवन राजस्थान में मध्य प्रदेश में खंडहर पड़े हुए राजभवन हैं देश के भारत के कई जगहों पर उधर वाराणसी में रामनगर वहाँ पर मंदिर ज़रूर मिलते हैं और उन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के मंदिर ज़रूर मिलते हैं ओडिशा में भगवान राजा राम है फर्स्ट क्लास मंदिर है आज भी तो मंदिर आते हैं और उषा काल में जग कर लोग भजन करते हैं राजस्थान में जयपुर में स्थित गोविंद जी का मंदिर आज भी है जहां समस्त सब परिवार भगवत दर्शन करते थे राजा मंगला आरती करते थे और भगवत दर्शन करके सुख प्राप्त करते थे गोविंद जी के मंदिर में किसी भी समय आज भी आप चले जाइए कम से कम 500 लोग तो जरूर मिलेंगे श्रद्धालु हर समय बिना उत्सव के भीड़ मचा रहता है ऐ प्रभुपा जी लिखते हैं कि गोविंद जी के मंदिर राज राजघराने वो मंदिर भी नहीं बनने दिए भगवान राजभवन में ही रुक गए कोई गुंबज उम्बज नहीं बनने दिए और वहाँ क्योंकि राजा लोग भक्त थे वृंदावन से चल भगवान जयपुर आ गए करौली आ गए मदन मोहन जी तो इस तरह पहले के राजा लोग भजन करते थे और आज के राजा लोग भजन के नाम लेते ही उनका धर्म निरपेक्षता समाप्त हो जाता है आज धर्म निरपेक्षता नास्तिकता का पर्याय बन गया है धर्म निरपेक्ष का मतलब नास्तिकता किसी मंदिर मस्जिद किसी धर्म आस्था के प्रति कोई श्रद्धा न हो इसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं एकदम नास्तिक बदमाश तो यह स्थिति है निष्णातम जोग मायासु सु मुनिम स्वयंभुवम मनु यदा भ्रंश भोगा न सेकु भगवत परम माय भोगों में कुशल होने पर भी भगवत भगवताश्रित मुनिल्य स्वयंभु मनु को ये भोग समूह तनिक भी प्रभावित नहीं किए ये देखिए हमारे भागवत के आदर्श राजाओं की चरित्र कोई भी भोग इनको प्रसन्न नहीं किए महाराज युधिष्ठिर के विषय में कहा गया है संपूर्ण पृथ्वी के एकमात्र सम्राट महाभारत युद्ध जीतने के बाद वो राजा बने हस्तिनापुर के संपूर्ण भूमंडल सारा देश विदेश सब उनके हाथ में था केवल भारतवर्ष नहीं भारतवर्ष की परिभाषा संपूर्ण भूमंडल था उस समय और अर्जुन और भीमसेन जैसे महान शक्तिशाली भाई थे द्रौपदी जैसी विश्व सुंदरी पत्नी थी कृष्ण जैसे स्वयं भगवान जिनके सुहृद थे सारी संपत्ति भरी हुई थी लेकिन वो राजभवन वो चामर, वो मोरपंख वो पुष्प और वो इतर गुलाब सुगंध और सारा चीज उनको वैसे खराब लगता था जैसे भूखे और प्यासे व्यक्ति को खूब भूख लगा है प्यास लगा है उस व्यक्ति को श्रक फूल भुल की माला चावर डुलाने लगे और वो पानी मांग रहा है प्यास लगा है मुझे पानी दो रुकिए अभी चंदन लगाइए अभी माला पहनिए इसी में एक घंटा लगा दिया अभी आपकी आरती उतारेंगे अभी अगरबत्ती आरती और उसको प्यास लगा है तो ये सब माला फूल चंदन और आरती प्लेट उसको कैसा लगेगा बेकार लगेगा वैसे ही महाराज युधिष्ठिर के विषय में कहा गया कि सब कुछ बेकार लग रहा था क्यों क्योंकि इनका मन केवल भगवान में था ये सब इनको अच्छा नहीं लग रहा था केवल कृष्ण में मन लगा था इसलिए ये सब एकदम बेकार लग रहा था कैसे कौन तो? कौन है? अध्याय अध्याय? अध्याय का? कौन बताओ। प्रथम स्कंद में है 15 अध्याय अध्याय नहीं याद पड़ रहा है 15 अच्छा चलिए मिल नहीं रहा यहाँ है तेरा अध्याय में है संपद क्रतौल लौका महिषी भ्रातरो दीपा जम्बूदीपा दीपाधिपत्यम चशस्त्रिदिव गतम किमते कामा सुरस्पराहा मुकुंद मनसो द्विजा मुकुंद मनसो द्विजा यही भूल रहा था अधिजरहुर्मुदम राज्ञ क्षुदित जथेतरे संपद कृतवो लोका महाराज युधिष्ठिर तीन जग करके इतना भारी संपत्ति प्राप्त कर लिए तीनों लोक में इनका जस गाया जाता था स्वर्ग में भी इंद्र आदि भी उनके निमंत्रण पर आया करते थे यह प्रथम स्कंद के बारहवें अध्याय का श्लोक संख्या पाँच और छ दो श्लोक में महाराज युधिष्ठिर के स्वभाव का कृष्ण में आशक्ति का वर्णन किया गया है संपदा कृतोलो का महिषी भ्रातरो मही महिषी थी द्रौपदी और भाई थे भीमसेन और अर्जुन संपूर्ण पृथ्वी अपने हाथ में थी जम्बूदीपाधिपत्यम पत्यम च सारा जम जम्बूदीप के अधिपति थे संपूर्ण भूमंडल के और जश्च ति दिवम गतम तीनों लोक में जिनका जस गया हुआ था फैला हुआ था किमते कामा सुरस रहा उनके धन संपदा को साधारण राजा क्या देवता लोग भी स्पिहा करते थे कि हमको युधिष्ठिर जैसा राज मिले लेकिन उनका मन कहाँ था मुकुंद मनसोद्विजा हे शौनक आदि ब्राह्मण गण को गोस्वामी कह रहे हैं मकान मन उनका भगवान मुकुंद में लगा हुआ था भगवान मुकुंद में मन लगने के कारण अधि जरहर मुदम राजस्य जथेतरे जैसे कोई भूखे प्यासे व्यक्ति को सक चंदन चामर आदि अच्छा नहीं लगता वैसे इनको राज वैभव अच्छा नहीं लग रहा था यह है राजाओं का स्टैंडर्ड यह है हमारे भारतवर्ष का इतिहास इन सब राजाओं से वर्तमान राजाओं की चर्चा करने पर दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता केवल छोब होता है मन तो इनका मन भगवान में लगा हुआ था सारी प्रजा के साथ भजन करते थे और कोई भोग की स्पृह नहीं थी भगवत आश्रित थे और विषय भोग इनके जीवन का लक्ष्य नहीं था निरंकुश इंद्रियां नहीं थी पूरा जितेंद्रिय थे राजेश्वर राज होने पर भी ये विषय भोग में अभिभूत नहीं थे इसका कारण था कि सर्वदा कृष्ण भावना भावी थे कृष्ण भावना के वातावरण में रहते थे इनकी प्रजा इनके मित्र इनकी पत्नी इनके पुत्र सभी भक्त थे पूर्ण कृष्ण भावना इस कलयुग में शिलो प्रभुपात कहते हैं कि इस प्रकार का राज्य लाया जा सकता है कृष्ण भावना के प्रचार के द्वारा महामंत्र के जप के द्वारा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे यह दिव्य शब्द भगवत नाम का मंत्र महामंत्र संपूर्ण वातावरण को पवित्र कर देता है सारे जगत को पवित्र करता है प्रत्येक घर में प्रत्येक गांव में प्रत्येक शहर में भगवान का श्री विग्रह स्थापित करके भगवान की अर्चन करते हुए इस दिव्य महामंत्र का उद्घोष होना चाहिए शैल प्रभुपाद की इच्छा है तो इस तरह से एक कृष्ण भक्तिमय वातावरण का सृजन करती है यह ध्वनि मनु महाराज का सारा समय प्राय भगवान के श्रवण कीर्तन में ही बीतता था आगे के श्लोकों में भी मनु महाराज के चरित्र का वर्णन है आयात या आ, आयात तस्यासन देखिए इसका अयातया ताससन यामास तस्यासन मा शांतह परायना श्रृण्वतोध्याय ध्यायतो विष्णु कुर्वतो ब्रुवतो कथा देखिए मनु महाराज के चरित का वर्णन कर है क्यों इतना वर्णन कर रहे हैं प्रश्न हो सकता है ना कि कर्दम देहूती की चर्चा करनी चाहिए तो मनु महाराज अपनी राजधानी में आए और इस प्रसंग को इतना बढ़ा क्यों रहे हैं मैथ्रे मुनि अब कह देना चाहिए कि विवाह करके घर लौट गए और कर्दम और देहूती किस प्रकार रहे इसका वर्णन मुख्य विषय है लेकिन मनु महाराज के राजभवन राजधानी वहाँ के प्रजा मनु महाराज की दिनचर्या ये क्यों कह रहे हैं इसलिए कि यह उपाधेय चीज है हमारे मनुष्य समाज के लिए अपने पूर्वजों का इतिहास जानना जरूरी है हमें जानना चाहिए ना कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे कितने महान थे इसलिए कह रहे हैं कि ये विष्णु की कथा सुनते थे भगवान की कथा सुनते विष्णु कथा शिणवतः ध्यायत विष्णु कथा कुर्वतः ये भगवान की कथा सुनते थे उनके लीलाओं का चिंतन करते थे और भगवान के विषय में ही प्रवचन करते थे अपनी जनता से और मनु महाराज मनवंतर काल तक पूरा जब तक उनका शासन काल रहा यही उनकी दिनचर्या रही कृष्ण भावना भावित तस् स्वान्तर या, या, यापना याम आयात यामा आसन सारे समय को केवल कृष्ण भावना में भगवान की भक्ति में श्रवण कीर्तन में बिताए जानते हैं मनु महाराज का शासन कितने साल का है पाँच साल का नहीं है और उसमें भी कहीं शक्ति परीक्षण हो गया तो कभी भी गिर जाए ऐसा नहीं फिक्स शासन है इकहत्तर चतुर्ज्युगी एक चतुर्जुगी में कितना समय लगता है हमारे समय से तैंतालीस लाख बीस हजार वर्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलियुग ये चार युग जब एक बार रन करता है जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार रविवार ये सात दिन को जैसे सप्ताह कहते हैं वैसे चार युग को मिलाकर चतुर्युग कहते हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलियुग इन चारों का टाइम कितना लगता है बीतने में तैंतालीस लाख बीस हज़ार वर्ष और मनु महाराज का जीवन काल कितना है इकहत्तर चतुर्जुगी तैतालीस लाख बीस हज़ार वर्ष में इकहत्तर सेवेंटी वन का गुणा कीजिए तो जानते हैं कितना आएगा है तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हज़ार वर्ष तीस करोड़ 30 करोड़ सड़सठ लाख 20 हजार वर्ष मनु महाराज शासन करते हैं इतना लंबा टाइम तक भजन करते कुछ लोग कहते हैं ये भजन कितना दिन करना पड़ेगा एक हमारे गांव में भक्त भक्त अब दीक्षित भक्त हो गए हैं पहले शुरू शुरू में भी भजन किए बीच में छोड़ दिए तो मैं कहा ऐसे क्यों करते हैं इतना बढ़िया है माला जपते थे अरे मैं सोचा कि दो चार साल करना है जीवन भर करना पड़ेगा जीवन भर मंगलार थी और काम धंधा नहीं करना है क्या तो बाद में जब महाराज श्री की कथा होने लगी सप्ताह कथा लगातार पंद्रह बीस साल हुआ तब तो, तो उस बाढ़ में फिर से बह गए फिर से नियमित भजन करने लगे तो इस तरह से समय के प्रवाह से व्यक्ति भजन छोड़ देता है इतने वर्षों के अंतर्गत अनंत क्षण बीतते हैं मुहूर्त बीतते हैं दिन बीतता है उस दिन की क्या काउंटिंग है कितना दिन बीता है तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्ष में कितने दिन आए उसको अब तीन सौ पैंसठ से गुणा करके देखिए इतना तो वर्ष हुआ तो अपने जीवन में बीतते हुए किसी भी कालांग को मनु महाराज व्यर्थ नहीं बीतने दिए बरम मुहूर्तम विदितम घटेत से से जता वही समय का जीवन का मूल्यवान कीमती टाइम है जो परम से भगवान की भक्ति में बीते नहीं तो किम प्रमत्ता से बहु भी परोक्ष ही हाय नहीं न पागल की तरह अगर लाखों करोड़ों वर्ष बिता दिए तो क्या फायदा है एक पागल जिसकी बुद्धि काम नहीं करती रोड पर चलता है कोई प्लास्टिक उठा लिया पत्थर उठा लिया लकड़ी उठा लिया गठर बना लिया लेकर चल रहा है क्यों चल रहा है उसको खुद पता नहीं है कहां जा रहा है ये भी पता नहीं कहीं भी छोड़कर चल देगा लेकिन बटोरेगा जरूर वैसे ही पागल की तरह विदेश गए कुछ सामान दिखा तो अरे तो लेना चाहिए तो लेकर आए गए लेकर थोड़ा सा हल्का बैग और उधर से आते हैं आठ आठ दस दस ब्रिपकेश भर कर घर पर अरे वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का शंख बहुत अच्छा लगा इतना बड़ा शंख क्या होगा इस तो पर कोई विचार नहीं लेकर आ गए लोग देखेंगे अरे इतना बड़ा शंख होता है न वो बजाने लायक है ना किसी काम लायक है बस वो हार लेकर चले आए हड्डी और उसको रखने के लिए एक स्पेशल बैग है एक भक्त हैं वारणसी में ओ प्रसन्न आत्मा दास परम पूज्य लोकनाथ महाराज से दीक्षा लिए ओ पानी के जहाज़ में इंजीनियर थे बहुत अच्छे जगह पर काम किए बहुत पैसा कमाए उनको अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कहाँ कहाँ जाना पड़ा तो कहते थे कि जब मैं विदेश से लौटता और बनार मुंबई में और मुंबई से बनारस आना होता तो मेरे पास आठ से दस बैग होते थे और क्या उसमें भरा है क्यों भरा है इस पर कोई विचार नहीं लेकिन भगवान की कृपा से उनके हाथ में उनका बेटा जो आज दीक्षित है अरिजित दास क्या नाम है अरिजित दास तो वह एक भगवदगीता खरीद कर दे दिया भगवदगीता है जिठी जीहू उसे खरीदा और दे दिया पिताजी को और उसको पढ़ने लगे तो इनका दिमाग धीरे धीरे साफ़ होने लगा रे मैं तो बड़ा ज्ञान में हूँ तो छोड़ छाड़ कर पदयात्रा में आ गए और संजोग से भगवान की इच्छा से मुझसे भेंट हो गई तो बड़ा सब लोग बड़ा इंजीनियर साहब बड़े आदर से देखते थे तो सब सवेरे सब सवेरे कभी हिंदी क्लास अलग होता बंगला इंग्लिश तीन जगह तो कभी कभी हमारे साथ बैठते रुकते बैठते तो हम लोगों की भाषा भी एक थी बनारस के थे तो भोजपुरी में भी बात हम लोग करते थे तो धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी स्थिति बताने लगे और कहे कि मैं तीन महीना का छुट्टी लेकर आया हूं तो उसमें सोचता हूं एक महीना पदयात्रा में रहूंगा जयपुर पुष्कर से लौट जाऊंगा भरतपुर के तरफ से ज्वाइन किए थे हम लोग साथ में तो आ रहे थे और धीरे धीरे धीरे धीरे अपनी स्थिति बताते हैं जब कथा सुनते तो उनके मन में आने लगा कि यार कुछ छुट्टी और बढ़ा लेते हैं नवम्बर में ख़त्म हो जाएगा चलो जनवरी फरवरी में जाएंगे तो मैं उनको खडीहा कथा के लिए आमंत्रित किया आइए तो आ गए महाराज की कथा जब प्रथम बार सुने तो कह रे बाप रे मैं तो पागल की तरह कर रहा ये <laughs> सारे जीवन में कोई दम नहीं है बम्बे में मकान हाँ, गाजीपुर में मकान वाराणसी में गांव में गांव के थे चार चार जगह बिल्डिंग रहना है केवल छः फुट जगह पर <laughs> बड़े सादगी जीवन जीने लगे पदयात्रा में और बस अब छुट्टी बिताकर गए तो सीधे रिजाइन देकर चले आए और फिर महाराज से परमपूज लोकनाथ महाराज दीक्षा लिए और जब वहाँ प्रथम बार स्कॉन सेंटर खुला तो हमसे भी सलाह लिया गया क्या किया जाए कौन प्रेसिडेंट बनेगा आप आइए तो मैं कहा कि बस प्रसन्न प्रसन्नात्मा दास हैं हाँ ही गए आप दोनों रहिए तो मैं कहा ये तो पहले से मैनेजर हैं चीफ इंजीनियर हैं इनको ही रहना चाहिए बनारस के हैं हाँ भी तो दस बारह साल प्रेसिडेंट पद को भी संभाले तो जैसे तैसे तो ये सब स्थिति है कहने का मतलब कि अपना जीवन किस पागलपन में बीत रहा है व्यक्ति को होश नहीं है क्यों कर रहे हैं कुछ पता नहीं है क्या करेंगे धन कुछ पता नहीं तो इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं किम प्रमत्त्य बहु भी परोक्ष ही हायनाई रिहा अगर परोक्ष में अज्ञान में लाखों साल बीत जाए उम्र मिल जाए एक व्यक्ति को पाँच लाख वर्ष तो उसे क्या फायदा बरम मुहूर्तम विदितम अगर जानकारी में एक मुहूर्त भी ठीक ढंग से बीते कि हम भजन कर रहे हैं तो इस संयोग से इस सौभाग्य के साथ बीते तो यह है जीवन का परम से बरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेय से जत जत्न के साथ प्रयास पूर्वक भगवान की भक्ति में अगर व्यक्ति बिताए एक क्षण तो उसका बहुत कीमत है महाराज परीक्षित निराश हो गए कि सात दिन में ही शरीर छूट जाएगा हम सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवत के मुख से भागवत सुनने सुन रहे हैं हम पहले क्यों नहीं सुने ये तो जीवन भर सुनने लायक है तब कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कह महाराज चिंता मत कीजिए सूर्य वंश में एक खटवांग नामक राजा थे जो केवल ढाई घड़ी में ढाई घड़ी मतलब एक घंटा चौबीस मिनट का एक घड़ी होता है अड़तालीस मिनट का दो घड़ी और साठ मिनट का ढाई घड़ी तो एक घंटा में खटवांग महाराज वैकुंठ प्राप्त कर लिए आपके पास तो सात दिन टाइम है खटवांग महाराज देवताओं की सहायता करने गए थे और इसके बाद जब उनका सहायता कर लिए असरों से विजय दिला लिए तब आने लगे अपने राजधानी में उनकी राजधानी सरजू तट पर अयोध्या में थी सूर्य वंश के राजा थे तो देवताओं से पूछे कि हमारे जीवन में अब कितना टाइम बचा है ये बताओ तो कहे महाराज केवल ढाई घड़ी तो कहे हमको बहुत तेज चलने वाले विमान से साकेत भेज दो सरजू के तट पर तो भेज दिया गया बस वहाँ सरजू में जल का किए और सरजू के तट पर बैठकर भगवान में ध्यान समाधिष्ठ करके लग गए और जीवन ज्यो ही समाप्ति की ओर आई थे भगवान के धाम से विमान आ गया और सीधे भगवान के द्वारा भेजे विमान पर चढ़कर वैकुंठ चले गए जो देवता लोग अभी भेजे वही देख रहे हैं उनके स्वर्ग से ऊपर विमान जाने लगा सीधे पृथ्वी से ऊपर स्वलोक स्वर्ग लोग जन लोग तप लोग मोहर लोक सत्यलोक देवी लोक, महेश लोक को अतिक्रमण करते हुए हरिधाम सुते सुतेशु देवी महेश हरिधाम सुते सुतेशु सारे धामों का अतिक्रमण करते हुए गिरजा पार करके वैकुंठ चला गया तो केवल एक घंटा में महाराज खटवांग भगवान को प्राप्त कर लिए आपके पास तो सात दिन टाइम है जो बीत गया उसको छोड़िए जो वर्तमान हाथ में है उसको तो ईमानदारी से उपयोग कीजिए तो इस प्रकार मनु महाराज ने अपने जीवन काल को भगवान की भक्ति में बिताया यही है जीवन की सफलता स एवं स्वांतरम निर्णय जुगाना मेंक सप्तम सप्तमी सप्ततिम वासुदेव प्रसंगे न परिभूत गति स एवं स्वान्तरम निर्णय जुगाना मेंक सप्ततिम वासुदेव प्रसंगे न परिभूत गतित्रयम् तो वासुदेव प्रसंगे न परिभूतक गति कृष्ण कथा से ये त्रिगुण को प्राप्त हो गए सारे त्रिगुणता को दबा दिए पूरा निर्गुण हो गए वासुदेव प्रसंग प्रसंगे न परिभूतक गति त्रय माने तीन गति जो है त्रिगुण सतरजतम इसको परिभूत कर दिए दबा दिए और स एवं युगानम एक सप्ततिम स्वांतरम निने और एक एकहत्तर चतुर्युगी परिमित अपने राज्य शासन को करके पूरे मनवंतर काल को बिता दिए भगवान के भजन में बहुत सुंदर रूटीन बीता तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं प्रभुपाद उद्धृत करते हैं श्लोक को कि भगवान की माया बहुत दुष्तर है देवी है गुणमयी मम माया दुरतया मामे वजय प्रपद्यंते माया मेहताम तरंती थे तो भगवान की यह दैवी प्रकृति तीन गुणमई प्रकृति जो है वो बड़ा दुष्तर है उसको पार करना कठिन है भगवान स्वयं अपने मुँह से इसको स्वीकार करते हैं कठिन है लेकिन जो व्यक्ति मेरे शरण में आ जाएगा वो माया को पार कर जाएगा मामे वजय प्रपद्यंते माया और मामच योग्य विचारेण भक्ति जोगे सेवते एक गुणान समतीत ब्रह्म भुआये कल्पते जो व्यक्ति मेरे शरण में आकर भजन करने लगता है वह व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है प्रकृति के गुण से ऊपर हो जाता है तो वासुदेव वासुदेव प्रसंगे न परिभूत गति त्रय भगवान वासुदेव में अपने चीत को लगाकर प्रकृति के गुणों से पार हो गए तो मायाबद्ध जीवों का विविध क्लेश देने की जिम्मेवारी माया शक्ति पर है जीवों को दुख देती है माया अपने तीनों गुणों से अनेक प्रकार के क्लेश प्रस्तुत करती है दुख देती रहती है परंतु इन क्लेशों का समन भगवान के शरण लेने से हो जाता है तत्काल समाप्त हो जाता है भगवान का शरण लेते ही संसार का दुख समाप्त हो जाता है भगवत भक्ति में रत व्यक्ति को कोई भी क्लेश बाधित नहीं करता वो समझता है कि संसार का यही स्वरूप है तो आगे भी कहते हैं शारीरा मानसा दिव्या वैयासे एच मानुषा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाध्यंते हरिशंशयम हे नंदन हे विदुर बैयासे बैयासे संबोधन कर रहे हैं मैत्री मुनि नंदन विदुर जे शरीरा मानसा दिव्या जो शरीर में मन से और जो दिव्य आकाश से जो अनावृष्टि अतिवृष्टि रूप में दुख होता है जिसको दैवी दुख कहते हैं दैहिक भौतिक और दैविक दैहिक दैविक, दैविक भौतिक तापा तो ये ये सब जो शरीरा, मानसा दिव्या कई रूप में जो शरीर में कष्ट होते हैं जिसको दैहिक दुख के अंदर आधी कहते हैं आधी और एक आधी और व्याधि दो होता है व्याधि शरीर के अंदर फोड़ा फुंसी बुखार सर्दी जुखाम इसको आधी कहते हैं और व्याधि कहते हैं व्याधि और मन में कुछ दुख होता है किसी बात का तकलीफ है किसी ने अपमान कर दिया कोई दुखद घटना हो गई तो मन दुखी रहता है व्यापार में घाटा लग गया कुछ हो गया तो इसको आधी कहते हैं भीतर मन में दुख होता है तो मानसा इसको आधी को शारीधि को शरीरा और आधी को मानसा आ आकाश से कभी बहुत गर्मी बरसने लगता है कभी बड़ी सर्दी पाला ओला कभी बहुत ज़्यादा बारिश कभी अनावृष्टि सूखा पड़ जाता है तो इसको दिव्या कहते हैं आकाश से और मानसा कभी कभी मनुष्य से दुख होता है नक्सलवादियों का दुख सुन ही रहे हैं मनुष्य ही मनुष्य को उड़ा देता है शत्रु के द्वारा और भौतिका कभी कभी जीवों के द्वारा मच्छर से दुख होता है मलेरिया टाइफाइड कर देते हैं मच्छर काट कर कभी बाघ से कभी सिंह से कभी सांप से ये भौतिक जीव हैं इन जीवों से ये सब दुख कब तक चलेगा जब तक व्यक्ति भगवान श्री हरि का शरण नहीं लिया तब तक और ये हरि संशयम कथम बाध्यन्ते जो भगवान श्री हरि का शरण ले लिया उसको ये दुख कैसे बाधा पहुंचा सकते हैं नहीं पहुंचा सकते तो यह पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मा नाना विधान क्षुभन ऋणम वर्णा सामना च सर्वभूत हित सदा सो सदा समस्त जीवों के हित विधान में जो मनु महाराज लगे हुए थे मुनियों के द्वारा जिज्ञासा करने पर मानव जाति के लिए बड़ा सुंदर वर्णाश्रम का विधान करते हुए मनुसंहिता की रचना किए नाना प्रकार के मंगलदायक धर्मों को मानव धर्म को मनुसंहिता के रूप में भागवत धर्मों को भक्ति संहिता के रूप में जिन्होंने वर्णन किया मनु महाराज केवल वर्णाश्रम का ही विवचन नहीं किए ये महाभागवत थे द्वादश महापुरुषों में एक थे जब धर्मराज भगवान को जानने वाले बारह लोगों का नाम रखते हैं तो उनका नाम आप जानते हैं एक श्लोक में है स्वयंभू नारद शम्भु कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनको भीष्म बलिवैया सकी वयम ते द्वादश महाभागतों में मनु महाराज हैं तो मनु महाराज भगवान के विषय में भी जानते हैं और अपने जनता को बताते भी हैं तो ये तत् आदि से मनोचरित्र मद्भुतम वर्णितम वर्णनीय से तदपत्योदयम शृणु तो कीर्तनीय आदि राज मनु महाराज का यह परम पावन अद्भुत चरित मैंने आपके सामने वर्णन किया मैत्रे मुनि कहते हैं कि स्वयंभू मनु के परम पावन चरित्र को मैं आपके सामने वर्णन किया अब तदपत्योदयम शृणु अब उनकी संतान देहूती के प्रभाव का वर्णन सुनो जहाँ कि मैं कथा बीच में छोड़कर आ गया मनु महाराज के पास विदाई करके मनु महाराज के साथ ही मैत्रे मुनि लौट गए उनके राजधानी बरहिस्मतपुरी और मनु महाराज की दिनचर्या का वर्णन करने लगे तो फिर लौटते हैं कर्दमुनि के आश्रम पर कहते हैं अब देहूती का चरित्र सुनो आप लोगों को भी सुनना है आधा घंटा और सुनिए मैत्रेय उवाच पितृभ्याम प्रस्थित साध्वी पति मिंगित को नित्यम पर चरत् भवानी व भव प्रभु क्या सुंदर उदाहरण के साथ वर्णन करते हैं मैत्रेय मुनि कहते हैं पितृभ्याम प्रस्थित साध्वी पति पतिित कोविदा नित्यम परचरत प्रित्या भवानी व भवम प्रभु यहाँ एक पतिव्रता स्त्री का चरित्र वर्णन होने जा रहा है बड़ी ध्यान से स्त्री समाज को इसे सुनना चाहिए कत पितृभ्या प्रस्थित साधवी इंगित कोविदा प्रभु भव भवानी इव नित्यम प्रित्या परचरत अपने माता पिता मनु शत्रुपा के चले जाने के बाद जब वो करदम जी को अपनी बेटी देकर चले गए तो साध्वी इंगित को विदा अपने पति के संकेत मात्र को समझने वाली देहूती या नहीं कि कहना पड़ता था पति क्या चाहते हैं इसको समझती थी जैसे पति अभी भोजन कर रहे हैं भोजन करके अब उठना चाहते हैं तो इसका मतलब हाथ धोएंगे उनको पानी चाहिए कुछ खा रहे हैं तो फिर पानी चाहिए या स्नान कर लिए तो उनको तिलक चाहिए दर्पण चाहिए अब आसन पर बैठने जा रहे हैं तो पूजा करने की हवन सामग्री पुष्प चाहिए माला चाहिए ये सब समझ जाती थी अगर कोई कोशिश करे तो इसमें बहुत ज़्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं है अब केवल समर्पण की जरूरत है प्रत्येक पत्नी अपने पति के इंगित को समझ जाएगी अगर कोई प्रयास करे साध्वी थी इंगित को विदा थी संकेत मात्र से पति का अभिप्राय समझने वाली पतिव्रता थी देहूती और देहूती कर्दम को कैसे मिली तो देखिए उदाहरण दे रहे हैं प्रभु भवम भवानी व जैसे भगवान शिव को भवानी मिली पार्वती मिली वैसे करदम को देहूती मिली यह उदाहरण पतिव्रता का सबसे बेजोड़ उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है लक्ष्मी सबको छोड़कर जो विष्णु को स्वीकार की पतिव्रता शिरोमणियों में सर्वश्रेष्ठ नाम लक्ष्मी का आता है लेकिन यहाँ मैत्रेय मुनि भवानी से तुलना कर रहे हैं लक्ष्मी से नहीं यह एक विशेष बात है शिव की पत्नी भवानी जैसे भवानी भगवान शिव की सेवा करती हैं वैसे ही पति कर्दम की नित्य प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी देहूती नित्य रेगुलर प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी प्रतिदिन तो भवानी से उपमा यथोचित है क्योंकि पति ब्र... पति व्रता स्त्रियाँ प्राय लक्ष्मी को अपना आदर्श समझती हैं सबसे मन हटाकर भगवान में लगाई और समस्त सौभाग्य समस्त धन समस्त सौंदर्य के एकमात्र मालिकिन लक्ष्मी सारा सुख सारा वैभव सारी चंचलता छोड़कर भगवान विष्णु का चरण दबाती है दासी की तरह जितने विश्व ब्रह्मांड में धन है उसका एकमात्र स्वामी लक्ष्मी है जितना सौंदर्य है किसी के पास कोई भी खूब सुंदर हीरो हीरोइन बनते हैं और सौंदर्य का भंडार लक्ष्मी है सौभाग्य जो मान प्रतिष्ठा मिलता है वो भी सौभाग्य के अधिषास्त्री लक्ष्मी है सारा ऐश्वर्य प्राकृत अप्राकृत संपदा के एकमात्र मालकिन केवल प्राकृत जगत की नहीं बैकुंठ की भी अधिष्ठात्री लक्ष्मी है इतनी बड़ी वैभव के जो मालकिन है वो लक्ष्मी सारी चंचलता छोड़कर अपने पति विष्णु के चरण दबाती है यह है आदर्श पतिव्रता लेकिन किंतु यहाँ मुनि पार्वती जी को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं क्यों भवम भवानी व यह उदाहरण उचित है क्योंकि लक्ष्मी बैकुंठ की अधिष्ठात्री धन संपदा की मालकिन है और यहाँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं किंतु भिखमंगे सदृश निष्किंचन शिव जी को अपना पति वरण की है कोई मकान आज तक शिव जी नहीं बनाए पेड़ के नीचे रहते हैं राजकुमारी होकर पार्वती जी अनेक कष्ट सहते हुए शिव जी की सेवा करती हैं शिव जी के पास अपना कोई घर नहीं है पेड़ के नीचे रहते हैं और सब समय भगवान के ध्यान में रहते हैं ये ध्यान भी नहीं देते कि पत्नी को साड़ी चाहिए कि श्रृंगार का प्रसाधन चाहिए कोई टेंशन नहीं इनके मन में सोचते भी नहीं इसको चाहिए क्या पूछते भी नहीं है हमेशा श्रवण कीर्तन में मस्त रहते हैं फिर भी पार्वती अचल भाव से उनके चरणों में लगी हुई है आज की स्त्रियां तो तुरंत तलाक दे देंगी ये क्या विवाह करके नाटक कर रहा है या इसको भजन ही करना था इसी तरह विरक्त ही बनना था तो विवाह क्यों किया कंप्लेन कर देगी लेकिन पार्वती का कोई कंप्लेन शिव जी के प्रति नहीं है कभी भी नहीं सब समय शिव जी के पास रहती हैं राजपुत्री पुत्र, राज राजपुत्री होकर राजपुत्री है राजा की बेटी है राजकुमारी है फिर भी गरीब नारी की तरह रहते हुए शिव जी की सेवा करती हैं ठीक उसी प्रकार महाराज मनु की पुत्री देहूती सम्राट मनु की पुत्री होकर धनहीन करदम के पास रह रही है और स्नेह से सेवा करती है संकेत मात्र से अपने पति की सेवा करती हैं सारा अभिप्राय समझती है इसलिए देहूती को साध्वी कहा गया पतिव्रता स्त्री समाज को पार्वती और देहूती बनना चाहिए शिला प्रभुपाद कहते हैं पति भले शिव जी और करदम जैसा गरीब क्यों न हो लेकिन भगवान की भक्ति सबसे बड़ा धन है अगर पति शराबी नहीं है बेविचारी नहीं है मांसाहारी नहीं है वह भगवान का भक्त है सोलह माला के बजाय चौसठ माला जब करता है तो इससे सुंदर पति कोई नहीं हो सकता ऐसे पति की सेवा अवश्य करना चाहिए यदि पति भगवत भक्त है भक्ति करता है तो उसके सेवा में तत्पर रहने वाली पत्नी को भी उसमें हिस्सा मिलता है देहूती अलग से कोई भजन नहीं की करदम जी के भक्ति के प्रभाव से देहूती को भी भगवान पुत्र के रूप में मिल गए देहूती के भक्ति के प्रभाव से नहीं करदम के भक्ति के प्रभाव से और भी भगवान जब बेटा बनकर आ गए तो वैकुंठ बाकी है अपनी माँ को यहीं छोड़ जाएंगे इतना बड़ा सम्पत्ति कमा ली देहूती क्या करके अपने पति की सेवा करके तो करने लायक आचरण क्या है एक पतिव्रता नारी के लिए भागवत केवल भक्ति ही नहीं सिखाता व्यवहार भी सिखाता है भागवत परफेक्ट शास्त्र है सब कुछ सिखाता है देखिए विश्रमणात्म सोचे न गौरवेण दमेन चुसुरसया दे न वाचा मधुरया च भो करने लायक कर्तव्य का संकेत कर रहे हैं करणीय पत्नी का क्या कर्तव्य है कुछ करणीय आचरण का वर्णन कर रहे हैं कुछ निषिध आचरण का है शास्त्र में जम और नियम दोनों है जिसको नहीं करना है उसको जम कहते हैं उसको निषेध कहते हैं जिसको करना है उसको विधि या नियम प्रभुपाद पहले जम को पहले बताते हैं मांस नहीं खाना है शराब नहीं पीना है बेविचार नहीं करना है जुआ नहीं खेलना है निषेध अच्छा करना क्या है सुबह में उठकर मंगला आरती भगवान के नाम का जप उच्चारण पूर्वक तत्परता पूर्वक, तत्परतापूर्वक भागवतम का श्रवण भगवान को अर्पित करके प्रसाद खाना है और जो भी मिले उसको कृष्ण भक्ति का उपदेश करना है करने लायक चीज तो तो इस प्रकार समझा रहे हैं विशीजम कामम दम्भम छोड़ने वाला चीज द्वेषम लोभ अघम बदम अप्रमत्तोत्यदत्ता नित्यम तेजियांशम तो शयत ये दो श्लोक में पहले श्लोक में दूसरा में करणीय आचरण और फिर तीसरे श्लोक में निषिध आचरण का वर्णन करते हैं करने वाला आचरण क्या है पहले छोड़ना त्याग करना दोनों का अनुभव एक साथ है तो आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं भो हे विदुर जी कामम दम्भम द्वेषम लोभम अघम मदम च विसिज्य विषय भोग की इच्छा इसको कहते हैं काम निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम जब हम अपने मन मनपसंद फिल्म देखना चाहते हैं तो एक काम है जब कोई फिल्मी संगीत सुनना चाहते हैं सुनना चाहते हैं यह है काम कुछ अपने मनपसंद होटल का चाट खाना चाहते हैं यह है काम जीव के लिए इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रियों का जो अपना अपना डिमांड है उसको काम कहते हैं निज इंद्रिय तृप्ति वांछा अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जो कामना है उसको काम कहते हैं और कृष्ण इंद्रिय पृथ्वी इच्छा धरे प्रेम नाम आज जब हम कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा धारण करते हैं तो उसको प्रेम कहते हैं तो ये है काम काम कामम मान विषय भोग की इच्छा दम्भम माने कपट श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं दम्भम कपटम कपट दिखावा दम का मतलब है हम है कुछ दिखाते हैं कुछ समाज के लोग समझते हैं कि साधु है वो दंभ भी भजन नहीं करता लेकिन गेरुआ पहन लिया है जटा बढ़ा लिया है तिलक लगा लिया है समाज के लोग जानते हैं कि ये साधु है और उसके अंदर काम है लोभ है सारा कमी है तो इसको दंभ कहते हैं दंभ नहीं करना चाहिए अगर हम साधु वेश में हैं तो साधु रहना चाहिए दिखावा नहीं मान बाहर कुछ भीतर कुछ इसको दंभ, इसको दंभ कहते हैं कैसे कहते हैं कबीरदास की फति ऊपर टीका हाँ ऊपर टीका भीतर मैल कहे कबीरिका भैल भोजपुरी कबीरदास जी साधुओं पर बहुत व्यंग करते थे कहे कबीर सुनो भाई साधो। वो पूरे जनरल समाज को पृछिंग नहीं करते थे कबीर जी रामानुजी वैष्णव थे रा, रा, रामानंदा रामानंदाचार्य जी से कृपा प्राप्त किए थे लेकिन वो जनरल पब्लिक को पृछिंग नहीं करते हैं। वो कहते साधु सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा साधु बनकर दम नहीं करना है कहे कबीर सुनो भाई साधु साधुओं को तो कहते हैं कि ऐसे भी साधु हैं कि ऊपर टीका भोजपुरी शब्द है वहाँ बनारस में रहते थे ना लोकल भाषा में बोलते थे कभी लिखते नहीं थे कुछ भी मन में आता बोल देते तो लोग दूसरे लोग लिखते थे पढ़े लिखे नहीं थे तो कहे ऊपर टीका नीचे मैल नीचे गंदगी भीतर कहे कभी रिका भैल ये क्या हो रहा है ऊपर <laughs> तो तिलक लगा दिए पंडित जैसा दिख रहे हैं भीतर की गंदगी गई नहीं ये क्या हो रहा है ये ठीक नहीं है कबीर जी माला जपने वालों पर भी बहुत व्यंग बोलते हैं कि इस तरह से माला जपते रहते हो और मन कहीं भी घूमता है कबीरा माला काट की कहे समझावे मोही मन न फिरावे आपना क्यों फिरावे मोही मन तो तुम्हारा उसी तरह के दुर्व्यसन में पड़ा है और मुझको घुमा रहे इसे क्या होगा कई बात माला पर कहते हैं ऐसा जप नहीं होता मनुआ तो दहुदिश फिरे यह तो सुमिरन्ना कैसे कहते जीव फिरे मुखमाही माला, तो माला तो कर्मे फिरे जीव फिरे मुखमाही मनुआ तो दहूदिश फिरे यह तो सुमिरन्ना यह सुमिरन नहीं है क्या सुमिरन है कहते हैं कि जो नाम उच्चारण करते उसको बोलो क्या बोल रहे हो बस कपड़ा ढंक माला हिला रहे हो यह नहीं जप है बोलो और उसको सुनो नाम सुनो नाम सबसे बड़ा धन है बड़ी संपत्ति है नाम जपते थे कबीर जी कहते थे जो जपते हो उसको बोलो और सुनो यह नाम है और भी बहुत से ऐसे वैष्णव हैं आचार्य हैं जो नाम जपने पर जोर देते हैं उच्चारण पूर्वक नानक जी भी ऐसा कहते हैं कहते हैं माला जपे सो साला हमारा जो माला जपता है वो तो हमारा साला है उस गाली दे रहे हैं माला जपे सो साला हमारा कंठ जपे सो भाई अगर वो केवल माला घुमाता है लेकर बोलता कुछ नहीं केवल माला घुमाता रहता सारे क्या नाटक कर रहे हो दम्भ क्यों कर रहे हैं <laughs> गाली देते हैं कबीर अरे नानक जी साले तुम माला क्यों घुमा रहे हो जीभ से उच्चारण करो कंठ जपे भाई जो जीव से उच्चारण करता है वो मेरा भाई है और जप करते हुए अगर भगवान का स्मरण कर लिया हृदय जपे गुरु हमारा कह गए नानक साई कहता है कि माला जपे साला हमारा केवल माला घुमाने वाला तो सारे ढोंगी है और कंठ जपे भाई जो जीव से उच्चारण करता है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो हमेरा भाई है आ हृदय जपे सो गुरु हमारा कह गए नानक साई तो भाई गुरु तो नहीं बन सकते तो साला भी नहीं बनना चाहिए भाई बनना चाहिए नानक जी का भाई बनकर रहो जीव से उच्चारण करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे दम्भ नहीं होना चाहिए देहूती काम को भी त्याग दी अपना कोई सिंगार नहीं कि जो हमारे नैहर का साड़ी अब फटने लगा एक हजार वर्ष तक करदम जी भूल गए कि मैं विवाह किया था तो कितना देहूती जी को साड़ी दी थी सत शत्रुपा जी सब फट गया कोई मार्केटिंग करने नहीं जाते थे और न अपने पति के इच्छा के बिना देवती जाती थी पेड़ का, का छाल पहनने लगी लेकिन कभी लालसा नहीं की कि मुझे साड़ी चाहिए कोई भी श्रृंगार का प्रसाधन साबुन चाहिए साड़ी चाहिए चाहिए वो चाहिए कुछ नहीं आ कोई दिखावा था पतिव्रता का दिखावा नहीं वास्तव में थी और द्वेषम द्वेष कहते हैं जहाँ अनिष्ट चिंतन होता है और बारिश कथन जहाँ द्वेष है, है वहाँ काम है जहाँ भगवान से प्रेम नहीं उत्पन्न हो सकता जब द्वेष होता है तो व्यक्ति को उससे घृणा होती है और फिर उसके विषय में कुछ बोलता है अरे वो तो इतना बदमाश है कि क्या कहें उसके विषय में निंदा भी करेगा और उसका अनिष्ट भी चाहेगा तो द्वेष भी नहीं है इनके अंदर और लोभ भी, भी नहीं है कोई कामना कोई वस्तु की चाह नहीं है अघम अघम का अर्थ है द्रोह किसी को दुख में डालना सबसे भारी पाप है अघ अग। अघम अलग से कह रहे हैं उनके अघम भी नहीं था और मदम भी नहीं निषिधाचरण निषिधा निषिद्ध आचरण और मैं बहुत बड़े घर की बेटी हूँ मैं राजकुमारी हूँ मनु महाराज की बेटी उतान पाद प्रिय व्रत की बहन स्त्रियों को अपने नैहर पर बड़ा गुमान होता है अहंकार और इतना अहंकार होता है कि अपने पति से लड़ती है तो अपने नैहर की प्रशंसा करती अब तो तू यहाँ आ गई वहाँ की बहस क्यों बन रही है फिर भी नहीं मानती तो या मैं बहुत बड़े राजा की बेटी हूँ यह घमंड छोड़ दी मदम जब सिर्ज मद भी छोड़ दी अहंकार भी जब करदम जैसा पति मिल गया विरक्त साधु तो साधु हो गई अब राजकुमारी नहीं रही अब उतान पाद और प्रियव्रत की बहन का अहंकार नहीं है न मनु महाराज की बेटी का अहंकार है मदम विसर्ज्य तब ये सब छोड़ने वाला चीज है कामम दम्भम द्वेशम लोभम अघम मदम च विसिरज्य इतने को छोड़कर अब नित्यम प्रतिदिन क्या करती थी अप्रमत्ता उद्यता अप्रमत्ता एकदम सावधान होकर लापरवाही छोड़कर प्रमत होकर नहीं कुछ कर रही है कुछ भूल गई ऐसा नहीं बिल्कुल लापरवाही छोड़कर सावधानी के साथ उद्यता तत्परता पूर्वक अपने पति की सेवा में लग गई विश्रम भेड़ा विश्वास पूर्वक कि हम जो कर रही है वह उचित है ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए चलो कोई किया तो किया नहीं तो नहीं आत्म शौचना और अपने मन को स्नान आदि सम सं, संतोष आदि से सूची रख कर जानते हैं शरीर की पवित्रता होता है स्नान से साबुन से कपड़ा स्वच्छ रखने से शरीर स्वच्छ होता है पवित्र होता है अब मन पवित्र होता है संतोष से जो भी वातावरण जो भी स्थिति हमें प्राप्त है उसी में संतुष्ट होने से मन पवित्र हो जाता है अगर मन में असंतोष है हाय हाय लगा है तब तो बहुत भारी गंदगी है ये चाहिए वो चाहिए गौरवेण दमेन छ पति में गौरव बुद्धि ऐसा नहीं कि कहाँ इस साधु से फालतू विवाह करके फंस गई ये फालतू केवल भजन ही दिन रात करता है ऐसी स्त्रियां भी साधुओं के पाले पड़ जाती हैं जो दिमाग खराब कर खर देती है केवल वृंदावन वृंदावन करते रहते हैं कभी सिनेमा जाना है ना कहीं कभी कलम में जाना है क्या तमाशा है पढ़ी लिखी है मॉडर्न है डॉक्टर है बहुत नामी है बड़े घर की बेटी है अफसर की बेटी है तो अपने ढंग की बात करती है यहाँ घूमने चलिए वहाँ चलिए अरे चलो छोटी तो हुआ तो वृंदावन चले वृंदावन वृंदावन क्या रखा है वृंदावन <laughs> एकदम परेशान वैष्णव पति परेशान हो जाता है अरे यार इसको क्या करना है रोज भोग लगा कर खाओ ये करो चलिए कभी होटल में भी खाया जाए जहाँ कोई भोग नहीं लगता वहाँ वो साधु जाएगा नहीं तो अब विवाह कितना दिन तक ठीक हैगा अंत में तलाक में बदलना ही है बहुत दिक्कत होने लगता है लेकिन विश्रम भेड़ा विश्रम भेड़ा मतलब विश्वास करना पूरा पूरा विश्वास के साथ गौरवैणा गौरवेणा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है पति में गौरव बुद्धि हमारे पति जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और दमेना मन में भोग की लालसा होती है राजकुमारी है बहुत अच्छी भोजन की है बहुत सुंदर कपड़ा पहनी है बड़े राजभवन में ऐसी कंडीशन में रहकर कर आई है अब यहाँ वन में रहना पड़ रहा है तो अब इंद्रियों को दमन करना पड़ता है दमेना अब भोग कि लालसा है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि लो लालसा है तो उसके लिए पागल हो जाए जैसे निर्जला एकादशी के दिन संकल्प होता है कि आज एक बूंद पानी नहीं पीना है तो इसका अर्थ थोड़े है कि प्यास नहीं लगता है प्यास लगता है भूख भी लगती है लेकिन आज संकल्प है कि पानी पीना ही नहीं है भोजन करना ही नहीं है तो बाकी चौबीस घंटा व्यक्ति बिना जल के रह ही जाता है ना उसी प्रकार पक्का संकल्प की अपने पति के अनुसार आना है अब अलग से कुछ नहीं सोचना है खत्म एक एक संकल्प में सारा भोग की कामना खत्म एक संकल्प में चलो बहुत जीवन स्त्रियों के साथ रहा पता नहीं गधा बना सुअर बना घोड़ा बना बैल बना बहुत जीवन में स्त्री भोग किया देवता बना अब इस जीवन को भगवान के लिए समर्पित कर देना है इस संकल्प के सामने कोई भोग नहीं टिक सकता संकल्प भगवान पर समर्पित होना चाहिए तो यह है दम और सुशुरसया सौहृदेना मधुरे वाचा छ तेजी आंसम अतोषयत सेवा से प्रेम से सौहार्द से मधुर वचन से ऐसा नहीं कि बहु सेवा कर रही है तो करकशी होकर डांटने लगे बोलने लगे दिन भर काम करते हैं जब आइए तब हुकुम फरमाते हैं और भी काम धंधा है भोजन बनाना है बच्चों को संभालना है घर की सफाई करना है कपड़ा धोना है दिन भर काम है और अपने पता नहीं कहां से आते हैं बस इनका अनेक डिमांड है डांटने लगती है ऐसा नहीं मधुर या बाचा मधुर बाड़ी से तेजी आंसा अपनी तेजस्वी पति को और तो कर ली देहूती संतुष्ट कर ली एक दो दिन में नहीं एक हजार वर्ष लग गया तब करदम जी को ध्यान आया कि मैं विवाह किया हूं और मेरी पत्नी मेरी सेवा कर रही है ये नहीं कि सोए नहीं थे न समाधि में थे रोज जगते थे रोज मंगलारती रोज सब कुछ और उनका टाइम पर सब सेवा करती थी पूर्ण विश्वास पूर्वक अपनत्व के साथ समर्पण करना अपने घर को अपने सखी सहेली को अपने माँ को पिता को छोड़कर स्त्री पति को समर्पित करती है पूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए विश्रमभेणा और गौरवेणा ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है पूरा विश्वास के साथ अंतरंगता पूर्वक समर्पण करना विश्वास के साथ कि हम बेटर अवस्था में जा रही हैं अपने माँ और पिता से सुखमय अवस्था को प्राप्त हो रही हैं और ये हमारे लिए सबसे बड़े पूज्य हैं भगवान हैं पति को अपना अंतरंग सखा अपने सबसे बड़ा मानकर सेवा करनी चाहिए दासी की तरह पति की सेवा करनी चाहिए यह जो हमारा वैदिक इतिहास सिखाता है वह सेवा की वृत्ति स्त्री को घर की रानी बना देता है लेकिन वर्तमान समाज ऑफिस की किरानी बनाता है रानी नहीं बनाता घर की मालकी नहीं बनाता वो तो दासी हो जाती है क्लर्क बनकर दिन दिन भर कंप्यूटर चलाती है पागल की तरह घर को छोड़कर ऑफिस में रहती है जहां एक पति के साथ संतुष्ट रहना चाहिए तो अपने बोस को संतुष्ट करना पड़ता है यह है मजबूरी यह है पतन स्त्री समाज का और इसको लोग विकास मान रहे हैं यह है दुर्भाग्य देश का दुर्भाग्य है अब तो राइफल भी चला रही है जाकर सुनिए इस, इस समाचार में जो नरसंहार हुआ है वहाँ राइफल चलाने वाली आतंकवादी इस प्रकार व्यवहार कर रही हैं दासी की तरह पति की सेवा करने, इसके साथ स्त्रियों को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखनी चाहिए दमे न पुरुष संसार का अनेक काम धंधों से प्राय उद्विग्न रहता है स्त्री का धर्म है कि घर पर मधुर व्यवहार करे मधुर बाड़ी बोले पति को संतुष्ट करे यदि स्त्री पतिब्रता ना हो तो पति का बहुत बड़ी शत्रु मानी जाती है चाणक पंडित का श्लोक उद्धित करते हुए शैल प्रभुपात कहते हैं कि गृहस्थ के चार महान शत्रु होते हैं उससे बढ़कर कोई शत्रु नहीं चार कौन कौन चार शत्रु ऋण पिता अगर बाप कर्जा ले लिया है बहुत भारी ऋण लिया हुआ है तो एक गृहस्थ के लिए एक पुत्र के लिए बहुत घातक होता है वो पिता दुश्मन है ऋणग्रस्त पिता और पति पर पुरुष में आसक्त माता पर पुरुष को स्वीकार करने वाली माँ वो पुत्र के लिए दुश्मन है और कुलकट कुल कुलटा और करकशी पत्नी ऐसी पत्नी जो घर पर आने पर मधुर न बोले कुछ उटपटांग गाली देने लगे तो ऐसी पत्नी शत्रु होती है और मूर्ख पुत्र पुत्र मूर्ख है उसको कुछ भी समझाया जाए समझ ही नहीं रहा है तो चारों शत्रु हो गए पिता भी शत्रु माता भी शत्रु पत्नी भी शत्रु और बेटा भी शत्रु लेकिन सभी पुत्र नहीं मूर्ख पुत्र उल्टा स्त्री व्यविचारिणी माँ और कर्जग्रस्त पिता एक गृहस्थ के चार शत्रु हैं देहूति सर्व दो शून्य नारी थी वह अपने पति कर्दम को भगवत भक्ति में पूर्ण सहायिका थी करदम उन्हीं उनके सेवा से संतुष्ट हो गए हर तरह से सेवा की और शिल प्रभुपाद अवसर पाकर कहते हैं कि मैं संपूर्ण मानव समाज को मनुष्य बनाना चाहता हूँ यह मानव समाज पशु समाज हो गया है पहले मनुष्य बनाना पड़ता है तो पशु से मनुष्य बनाने के लिए पहला स्टेप है चार निषिध आचरण का पालन करना मांस मत खाओ नशा मत करो वे मत करो जीवा मत खेलो अगर इस चार निषिध से जब व्यक्ति इन निषित पापाचार पशुवत जीवन शैली है इसे जब ऊपर आता है तब उसको आदमी कहते हैं आज जब आदमी बनता है तब हम उसको महामंत्र देते हैं महामंत्र जपो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे ये पशु समाज से मनुष्य समाज में ट्रांसफर करके तब हम वैष्णव समाज में लाते हैं तब उसको वैष्णव मंत्र देते हैं निषिद्ध आचरण त्यागने के बाद तब वेशभूषा हरिभक्ति के कर्णीय आचरणों का उपदेश किया जाता है यह श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम भक्ति के धरातल पलाते हैं तो सवई देवर्षि वर्यास्ता मानवी समनुव्रता दैवाद गरीयसी पत्यु राशा नाम आशा साम महाशिश काले न भूय साक्षा माम कर्षिता व्रत चर्जया प्रेम गदगद या वाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत तो इस प्रकार महाराज मनु की पुत्री नियम पारायणा बड़ी निष्ठा श्रद्धा के साथ अपने पति की सेवा की और पति की सेवा करके अपने पति को प्रसन्न कर ली लगभग एक हजार वर्ष तक पति की सेवा करते करते वह कृषि काया हो गई थी बड़ी दुबली पतली हो गई थी पति को तो कोई चिंता नहीं किचन में क्या है भोजन है नहीं है वो खुद जुटाना पड़ता कन्दमूल फल जंगल से लाती पकाती अपने पति को खिलाती भगवान को भोग लगाती खिलाती सारा शरीर अति क्षीण हो गया था व्रतचर्ज्या करषिता तथापि भूषाम काले नाथ क्षमा मित्यर्थ श्री पर श्री स्वामी कहते हैं कि दीर्घकाल तक नियम व्रत धारण करने से शरीर क्लिष्ट कृष्ट हो गया था अति क्षीण हो गया था फिर भी उसकी कृषता उसकी तपस्या उत्साह को देखकर देवर्षि वर्ज करदम जी प्रेम से गदगद होकर बोलने लगे कृपया प्रेम गदगद है बाचा अब्रवित देख लिए अपने पत्नी की सेवा तत्परता तो करदम जी अब बोलना प्रारंभ किए तो सेवा के भार से व्यक्ति दब जाता है अपने इस व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग भी अनुभव करते हैं कोई ऐसे सेवा करने वाले मिल जाते हैं कि लगता है मैं किसको क्या देकर ऋण हूँ क्या दूंगा इसका तो ऋण हो गया मेरे ऊपर मैं क्या दूँ मैं क्या दूँ ये मन में आ जाता है और जो एक हजार वर्ष तक सेवा की मन ही मन अपने सामर्थ्य को धिक्कारने लगता है व्यक्ति अरे भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं कि मैं दे करूँ ऋण हूँ क्या दे दूँ इसको क्या दे दूँ क्या दे दूँ ये मन में आता रहता है सेवा से व्यक्ति एकदम अधीन हो जाता है समनुव्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है पत्नी को पति के सिद्धांतों का अनुकूल रहना चाहिए यदि पति भक्त है और पत्नी भौतिकवादी है तो गृहस्थ जीवन में कोई शांति का प्रश्न नहीं होता नरक हो जाता है पति के रूख के अनुसार पत्नी को चलना चाहिए महाभारत में इसका प्रमाण है कि भीष्म पितामह जब प्रस्ताव रखे गंधारी के साथ धृतराष्ट्र के विवाह की तो गंधार नरेश को ये प्रस्ताव थोड़ा सा अटपटा लगा कि वो तो अंधा है लेकिन गंधारी भीष्म जैसे महाभागवत सर्व समर्थ व्यक्ति के प्रस्ताव को नहीं ठुकरा पाई कही कि आखिर इन्होंने कुछ सोच समझ कर ही मेरे पति के रूप में धृतराष्ट्र का नाम लिया है तो इनके प्रस्ताव को ठुकराना नहीं चाहिए तो आँख वाली होकर गंधारी एक अंधे को पति के रूप में स्वीकार कर ली क्यों कर ली क्योंकि भीष्म पितामह मे प्रस्ताव रखे थे कर लेना चाहिए गंधारी का विवाह कर दो धृतराष्ट्र के साथ वो डायरेक्ट आगे बढ़कर गंधार नरेश अपना प्रस्ताव लेकर नहीं आए थे भीष्म पितामह प्रस्ताव रखे कि गंधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करो तो अब गंधार नरेश को अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन गंधारी उनमें गौरव बुद्धि करके स्वीकार कर दी लेकिन विवाह के बाद उनके सामने समस्या आया कि पति अंधा है और दूसरे आंख वाले पुरुष दिखाई देंगे तो हो सकता है कभी अपने पति में दोष बुद्धि हो जाए कि हमारा पति तो अंधा है काश मैं आंख वालों से विवाह की होती इस अंधे के चक्कर में क्यों पड़ गई तो गंधारी भी अपने आंख पर पट्टी बांध ली अपने पति के समन्ता अपने पति पति के अनुरूप आचरण आँख वाला होकर भी आंख फोड़ी नहीं पट्टी लगाने का निर्णय कर ली उनके समान व्यवहार करने लगी अन्यथा अपने आंखों पर कभी अभिमान हो जाएगा और अपने अंधे पति पर दोष बुद्धि हो सकता है और तो निकृष्ट मान बैठेगी इसलिए देहूती अपने पति के व्रतों के अनुकूलता से पालन करती रही जैसा पति गरीबी में है गरीबी में रहना है राजकुमारी होने का अहंकार नहीं जताना है इस कारण का शरीर अति क्षीण हो गया यह है आदर्श तो करदम जी अब बोलते हैं करदम मुनि बहुत प्रसन्न है एकदम प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता के मूड में करदम जी बोल रहे हैं तुष्टो तुष्टोहमद्य तव मानवी मानदाया सुसुर परमया परयाच भक्त्या यो यते यो देनाम यमति व सुहित दे नावेक्षित समुचित छप तुम वर्थ है कर्दम जी कहते हैं हे मानवी मानदाया हे मनु महाराज की बेटी देहुति मेरा सम्मान करने वाली तुम हमारा मान की है मानदाया मान देना तुमने मान देने की प्रवृत्ति तुम में है सुसुरसया पर च भक्त्या तुम्हारी सेवा और अनुरागमय भक्ति से अहम अद्यतुष्ट आज मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ तुम पर और देहनाम यह देह अतीव सुचित मदर्थे क्षप तुम न अवेतः सभी देहधारियों का अपना देह बहुत प्रिय होता है लेकिन तुम अपने देह का भी परवाह न करके मेरे प्रति तुमने जो समर्पण किया है पूर्णता सेवा में लगा दी गला दी छीन कर दी कोई कोर कसर नहीं रखा मेरी सेवा के लिए इसे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ बहुत प्रसन्न हूँ एक राजकुमारी होकर भी तुमने जो मेरी सेवा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ काल तक मनु महाराज अपने पत्नी के साथ रहे लेकिन कर्दमुनि आज तक अपने पत्नी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए आज तैयार हुए हैं और ना कभी अंग हुआ कभी आलिंगन नहीं कुछ नहीं कर्दमुनि समर्थ व्यक्ति थे देहुति के हर इच्छा को पूरा कर सकते थे मदर्थे छपितुम न अवेक्षिता मेरे लिए तुमने अपने शरीर की परवाह नहीं की यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए अपने शरीर की परवाह नहीं की ऐसे पत्नी का पालन पति का कर्तव्य होता है और तैयार हो गए आगे का श्लोक में कहते हैं पति का कर्तव्य ये मैं स्वधर्म निरत समाधि विद्यात्म जोग विजिता भगवत प्रसादा ताने वते मनु तने वते मदनुषे व दृष्टिम प्रपस््य बीतरा व्यभयान शोकान कहते हैं स्वधर्म निरत्य में मैं तो अपने धर्म में निरत हूँ और मैंने अपने तपस्या से अपने जोग से समाधि से ज्ञान से आत्मविजितया मैंने अपने जीवन में जो साधना किया तपस्या किया विद्या से आत्मजोग भगवत प्राप्ति किया सब कुछ अपने मन को भगवान में लगा दिया और सब कुछ लगाने के बाद जो मैं प्राप्त किया ये भगवत प्रसाद है वो भगवान की कृपा है मैंने सब कुछ करके क्या प्राप्त किया भगवान की कृपा तो जो भगवत प्रसाद है दिव्य भोग समूह जो भी प्राप्त होगा तान एवं अभयान अशोकान वह मेरे द्वारा प्राप्त जो भगवत प्रसाद है वह अभय है उसमें कोई भय नहीं है कोई शोक नहीं है और ते मदनु सेवया और मेरे द्वारा भी मेरे सेवा के कारण आज तुम तुम्हारा उस संपदा पर अधिकार है जो मैंने आज तक प्राप्त किया है हजारों वर्ष तपस्या करके उस भगवत कृपा पर तुम्हारा अधिकार है देवती तुम्हारा अधिकार है तुम जो चाहो प्राप्त कर लो बोलो क्या चाहिए जो मैंने तपस्या से समाधि से जोग से विद्या से भगवान की कृपा प्राप्त किया है उस पर तुम्हारा पूरा अधिकार है बोलो क्या चाहिए अन्य पुनर्भगवतो भ्रो उदिजिम्ब विभ्रन सिर्थ रचना किमूर क्रमश सिद्धा सि भुक्ष निज धर्म दोहन दिव्या नरई दुर निपवि विक्रियाभि निपवि विक्रियाभि तो कह रहे हैं कि अन्य पुनर्भगवतो भ्रो उद्विजिम्ब सितार्थ रचना किमु क्रमश पातिव्रत धर्म से यह प्राप्त हुआ है भगवान उरुक्रम के भुभंगी मात्र से भगवान के केवल देखने से जगत की सृष्टि होती है और सब नष्ट हो जाता है सारा संसार सारी रचना सारा संसार सारा भोग भगवान के इच्छा से उत्पन्न होता है समाप्त होता है और अन्य मनोरथ जो पुनः किम और दूसरी कामनाएं मत सेवया सिद्ध फिर किस काम के हैं सब तुक्ष हैं मेरी सेवा से तुम सिद्ध हो चुकी हो कृत कृत हो चुकी हो निज धर्म दोहान अपने पातिव्रत रूप धर्म से तुम हमारे सारे भोग को अपने हमूट्ठी में दूह ली हो जैसे कोई पिन्हई हुई गाय को दूध लेता है वैसे आज करदम जी पूरा पूरा पिन्ह गए हैं भोजपुरी में शब्द है पन्हाना पता नहीं जैसे बछड़े को प्राप्त करके गाय अपने स्तन में दूध भर लेती है ऐसे दूध नहीं निकल सकता जब बछड़ा गाय के स्तन में मुँह लगाता है तो दूध गाय के स्तन में आ जाता है एकदम बच्चे को पिलाने के लिए तो बेईमान लोग बछड़े को हटाकर दूध दूध -दू लेते हैं अलग <laughs> बछड़े के लिए वो दूध लाई है सारे शरीर के अंग से दूध एक जगह कलेक्ट कर दिया स्थन में और जब बछड़ा पीने के लिए अब तैयार होता है तो उसको साइड में करके दूध लेते हैं पी लेना देना चाहिए खूब जम कर। इसके बाद जो बचेगा वो दूहना चाहिए लेकिन बीच में ही दूहने लगते हैं तो जैसे गाय बछड़े को देखकर एकदम पिन्ह जाती है दूध दे देने के लिए तैयार हो जाती है वैसे आज करदम जी पूरा पूरा पेन्हा गए हैं कह रहे हैं दूह लो जो चाहिए ले लो और विभवान भूक्ष तुम उन दिव्य भोगों को भोगो ये दिव्य भोग निप विक्रिया भी बड़े बड़े लोग जो अपने को मानते हैं कि मैं राजा हूँ मैं रानी हूँ इस अभिमान से जुक्त लोग नरई दुर्दिगान तान भूक्ष ऐसे राजाओं को ऐसे बड़े बड़े रानियों को ऐसा भोग दुर्लभ है सुलभ नहीं है मैं जो कुछ भी भगवत प्रसाद प्राप्त किया हूँ उस पर तुम्हारा अधिकार है देखो तुम जो चाहो मांग लो ऐसी बात गुरु शिष्य माता पुत्र माता पिता पुत्र राजा प्रजा के साथ लागू होता है जो कि गुरु का अनुभव विनित एवं समर्पित शिष्य को गुरु के अंदर प्राप्त ज्ञान भक्ति सामर्थ शिष्य को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की संपदा पुत्र को प्राप्त हो जाता है पति की संपदा पत्नी को प्राप्त हो जाता है पत्नी पति की सारी सम्पदा पर पत्नी का समान अधिकार है पिता के सारे सम्पदा पर पुत्र का समान अधिकार है और गुरु के सारी भक्ति ज्ञान पर शिष्य का अधिकार है यहाँ यह सिद्धांत है तो कह रहे हैं कि तुम जो कुछ भी चाहो वो प्राप्त कर सको तुमने अपने कर्तव्य के द्वारा पातिव्रत पालन करने के द्वारा मेरी सारे समाधि योग सारे भक्ति पर तुम्हारा अधिकार है इस प्रकार मनु महाराज अरे करदम जी सॉरी करदम जी इस प्रकार कह रहे हैं कि देखो जो भी मैंने अपने शक्ति सामर्थ्य से प्राप्त किया है एवं ब्रह्मांड ममलम अखिल जोग माया विद्या विचक्षोम अवेक्ष गता अधिरासित सम प्रसय प्रणय बिहलया गिरेसद बिरड़ावलोक बिलसद सीता ननाह तो इस प्रकार अपने समर्थ पति के प्रसन्न मूड मूड को देखकर बड़े प्रसन्न मूड में बोल रहे हैं अबला देहूती चिंता रहित हो गई बहुत प्रसन्न हो गई लेकिन विनय और प्रेम से गदगद गद बारी से थोड़ी लज्जा के साथ चितवन से युक्त होकर मुस्कान युक्त मुख वाली हंसते हुए बड़ी आनंद में है देहूती आज अपने पति के बात को सुनकर लेकिन स्त्रियोचित भाव में थोड़ा लज्जा करते हुए अब जब ऐसी बातें कह रही हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलने लगे थोड़ा संकोच के साथ बोलना प्रारंभ की तो देहूती कह रही हैं कि देहुति देहुतिर्वाच राधम बता द्विज विषयी तद मोघ जोग मायाधिपे तय विभो तदवैमी भर्तः यस्तेभ्य धाई समय सकृतंग संगो भूयाद्गरियसी गुण प्रसव सती नाम हे पतिदेव हे समर्थ हे दिजश्रेष्ठ हे मेरे स्वामी हे मेरे प्राणनाथ अमोघ शक्तियों से जोग सिद्धियों के नियंता आपके विषय में मैं सब कुछ जानती हूँ आप कुछ भी दे सकते हैं जो कुछ आप कह रहे हैं वो दे सकते हैं मैं जानती हूँ लेकिन आपके द्वारा जो शर्त किया गया है विवाह के समय वह है कि केवल गर्भ देने तक आप मेरे साथ रहेंगे तो कोई भी स्त्री अपने पति के साथ रहने पर अपने पति से सबसे पहली अभिलाषा है कि पति का अंग संग प्राप्त करे और पति के द्वारा पुत्र प्राप्त करें तो मेरी पहली इच्छा है कि आप जैसे महान से पति से पतिवरता स्त्री को मेरे जैसी पत्नी को संतान चाहिए वही है पक्का पति का चिन्ह आप ही पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं पति ही पुत्र के रूप में प्राप्त होता है इसलिए स्त्री को जाया भी कहते हैं पति को पुत्र के रूप में जन्म देने वाली पति आत्मा व जाएते पुत्र आत्मा ही पति ही पुत्र के रूप में अपने पत्नी से जन्म लेता है इसलिए पत्नी को जाया कहते हैं पति को पुत्र के रूप में जन्म देने वाली तो मैं आपसे संतान चाहती हूं अब इस पर टीकाकारों का विचार करदम जैसे महान पति से देहुति जैसी गुणवती स्त्री केवल अंग संघ की प्रार्थना करती है यह है स्त्रियों के मंद बुद्धित्व का बोध एक टीकाकार इस तरह कलम चलाया इतना समर्थ पति वैकुंठ दे सकता है और उसे अंग संग मांग रही है इसका अर्थ है कि स्त्रियों के पास बुद्धि नहीं होती कमज़ोर बुद्धि है मंद बुद्धि का पहचान है दूसरा टीकाकार इसको काटते हुए कहते हैं नहीं नहीं एक सौभाग्यवादी स्त्री के लिए पति से पुत्र की कामना यथोचित है यह उचित है यह व्यविचार थोड़े है पति से पुत्र प्राप्त करना स्त्री का अपना निजी कर्तव्य है पुत्र संतान स्त्री और पुरुष के बीच का एक संबंध है और वह अस्थाई संबंध है पति को पुत्र के रूप में प्राप्त करना स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य है यह उचित मांग है देवती का देवती के जीवन का पहला स्तर है पहला स्टेज है अभी दूसरा मांग बाकी है ऐसा नहीं कि प्रथम बार मांग लिया बा खत्म हो गया बड़ी चलाक स्त्रियाँ होती हैं एक स्टेज पर अभी आई हैं पुत्र चाहिए आप पुत्र के बाद क्या चाहिए उसको अभी मांगना बाकी है उसको अभी नहीं मांगेगी बाद में दूसरा बिल्कुल भिन्न है वो है आध्यात्मिक चेतना उच्चतम जिज्ञासा वो तो उस समय मांगेगी जब पुत्र प्राप्त होने के बाद घर से निकलना चाहेंगे तब मांगेगी कि आपके सारे संपत्ति में हमारा अधिकार है तो आप जिस सुख को लेने के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं उसमें भी मेरा हिस्सा है उसको भी चाहिए तत्रेतिपशिष्यथोपदेश नई सें कर्षि तिरीरसयात्मा सीधे ते कृतमनोभवधर्षिताया दीन स्दीस भवनम सदिश विचक्ष और बस पुत्र मांगली कोई बात नहीं पुत्रवती भव एक वाक्य में कह देंगे काम खत्म जोगी हैं ठीक है तुमको बेटा होगा इतना से काम नहीं चलेगा अभी देखिए स्त्री है ना अब ऐसे इतना दिन तक तो लग रहा था कि बहुत भारी तपस्विनी सभी भूल गई लेकिन जब छूट मिला तो देखिए किसी स्त्री से कम नहीं है देवती कह रही है कि देखिए ऐसे मुझे आपके आशीर्वाद और वरदान से पुत्र नहीं चाहिए हम जानती हैं अब जोगी हैं एक सेकेंड में कह देंगे पुत्र भवा खत्म काम हो गया पुत्र तो हो ही जाएगा लेकिन वैसा नहीं पुत्रोत्पादन में काम शास्त्र विधि के अनुसार बताइए क्या करना चाहिए क्या खाना चाहिए किस प्रकार रहना चाहिए और मेरा जो विवाह के पहले जो सौंदर्य था वो सौंदर्य लौटना चाहिए इस तपस्विनी जटा जुट बंध गया कभी शैम्पू और साबुन नहीं लगाई वो जटा बंध गया है पेड़ का छाल पहनी है इस तपस्विनी बेश में मुझे पुत्र नहीं चाहिए मेरा शरीर छीण हो गया है मेरा शरीर वैसे लौटना चाहिए जैसे विवाह के समय मैं राजकुमारी रूप में आई थी वैसा मेरा सुंदर शरीर होना चाहिए बलहीन नहीं स्वस्थ शरीर होना चाहिए और अति में समर्थ होना चाहिए एक संग सुख मैथुन विधि से पुत्र चाहिए ऐसा नहीं कि बस आशीर्वाद से उसके अनुरूप केवल शरीर ही नहीं एक स्त्री को रहने के लिए सुंदर भवन चाहिए उस भवन में सारा प्रसाधन फर्स्ट क्लास किचन फर्स्ट क्लास बेड और नौकर चाकर दास दासी सब चाहिए रति क्रीड़ा के अनुरूप सारा प्रशासन से युक्त भवन चाहिए अब से प्रभुपाद कहते हैं कि यह तो संसारिक चेतना है लेकिन देहूती प्रथम स्टेज पर है ध्यान देना चाहिए देहूती अपने समर्थ पति से मुख्य रूप से तीन चीजों की मांग कर रही हैं आपके संग द्वारा मंत्र द्वारा या दूसरे विधि से नहीं अंग संग के द्वारा पुत्र चाहिए और अंग संग के लिए मेरा देह पहले जैसा स्वस्थ होना चाहिए और समस्त प्रसाधनों से पूर्ण घर चाहिए पूरा ये तीनों मांगे बिल्कुल साधारण दैहिक स्तर पर है संसारिक जीवन में स्वाभाविक हो जाता है बाद में वही देवती अपने पति और पुत्र से भगवान कपिल देव से आध्यात्मिक उन्नति और उच, के लिए उच, उच्चतम जिज्ञासा करेगी भौसागर के तेज प्रवाह में खूब विशाल प्रवाह है अगर नदी में तो एकाएक सीधे पार करना कठिन हो जाता है कुछ दूर तक प्रवाह में चलना पड़ता है इसके बाद साइड में आते हैं तो अब सीधे एकदम उछाल मारकर जाना उचित नहीं है विवाह करके आई है पत्नी बनकर तो कुछ भाव प्रवाह में भी चलकर पार होना है तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्रियाया प्रिय वनवीक्षण कर्दमो जोगमास्थित अपनी प्रिया के प्रिय करने के लिए कर्दम जी वचनबद्ध थे इसलिए जोग में स्थित होकर विमानम कामगम छत्त तरही विरचि किरत अब महर्षि कर्दम जोग में स्थित होकर तत्काल उसी क्षण उसके इच्छा के अनुसार सारे भोगों से संपन्न एक विमान प्रकट कर दिए सुंदर विमान विमान क्या था वो न्यूयॉर्क दिल्ली और मुंबई से बड़ा सिटी था बहुत सुंदर सिटी सभी प्रकार का प्रसाधन भरा हुआ था खेल का मैदान मार्केट और सब कुछ फल फूल बगीचा पार्क सब चीज घर में सारा सामान भरा हुआ था हजारों एक हजार दासियाँ फर्स्ट क्लास सेवा करने वाली सारा सामान से भरा हुआ विमान और उस विमान में कोई तेल पेट्रोल नहीं न कोई ड्राइवर उस पर केवल बैठना है और सोचना है कहां जाना है मन के अनुसार उसका ड्राइविंग होता था जहां चाहे दे वहां जाएगा सब कुछ देने वाला विमान तैयार कर दिए विमानम काम विमान की विशेषता क्या है कामगम विमानम कामगम माने इच्छा के अनुसार चलने वाला विमान ऐसा विमान तैयार कर दिए करदम जी लेकिन देवती का शरीर अभी वैसा ही था तो विमान तो घर तो तैयार हो गया शरीर तो कहे जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो इस कथा को तो मैं फिर कल कहूँगा बिंदु सरोवर में डुबकी तो रोज लगाती थी लेकिन आज कौन नई बात है तो करदम जी कहे जाओ जरा आज नहाओ आज एक विशेष स्नान है जब ही डुबकी करदम करदम जी के कहने पर देहूती लगाई तो वहाँ देखती है एक फर्स्ट क्लास ब्यूटी पार्लर और वहाँ बहुत सुंदर भवन हजारों दासियाँ सेवा में तैयार हैं डुबकी लगाते ही भवन मिल गया और दासियाँ उनको ले गई उबटन लगाई सारी गंदगी को साफ की जो जटा बना हुआ था उसको भी धोई साफ करके सुगंधित तेल लगा कर फर्स्ट क्लास श्रृंगार करके सारा वस्त्र कपड़ा पहना करके एकदम जब जल से निकली उन हजारों दासियों के साथ तब करदम जी कहे चढ़ जाओ इस विमान पर तो विमान पर चढ़ी वहां सारा भोग सामग्री भरा हुआ था कहे अब क्या चाहिए चलो तुमको दिखाता हूँ जरा ब्रह्मांड का एक झलक विमान को लेकर ब्रह्माचल की घाटियों में जहाँ ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोग रहते हैं सारे लोगों को घुमाए लोक में ले गए ब्रह्माचल की घाटी तप लोक में जल लोक में महर लोक में सब जगह बड़े बड़े ऋषि विमान को देखकर प्रणाम करते हैं फिर स्वर्ग में लाए नंदन कानन आदि घुमाए फिर अपने आश्रम पर लाए तो इस तरह से करदम जी इतने हुए और बाद में किस प्रकार संतान प्राप्त करते हैं किस प्रकार भगवान इनके पुत्र के रूप में आते हैं यह कथा आगे हरे कृष्णा ऐसे ही आधा घंटा विलम्ब हो गया जय शैल प्रभुपाद जय श्री राधे हरे कृष्णा हरे